भाषा की पराधीनता से मुक्ति दिलाने के लिए आपको मैं आमंत्रित कर रहा हूं आपके लिए भाई राजीव दीक्षित जी को कि हम भाषा की पराधीनताओं से मुक्ति पा करके एक सच्चे अर्थों में भारत में संपूर्ण आजादी लाएं और फिर से इस भारत को ऋषियों का देश बनाएं क्रांति और, और महापुरुषों के सपनों का देश बनाएं आपके सामने मुझे भाषा की पराधीनता के विषय पर बात करनी है अपने भारत देश का आजादी के तिरसठ साल के बाद यह सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि भाषा के स्तर पर अभी तक हम स्वतंत्र नहीं हो पाए स्वाधीन नहीं हो पाए भाषा के स्तर पर अभी भी हमारे देश में बहुत गहरी गुलामी है और दुर्भाग्य हमारे देश का ये है कि आजादी के पहले ये भाषा की गुलामी जितनी थी आजादी के तिरसठ साल के बाद ये भाषा की गुलामी और अधिक बढ़ गई है और अधिक गहरी हो गई है भारत देश अंग्रेजों की गुलामी से तो आजाद हो गया है लेकिन अंग्रेजियत की गुलामी भाषा की गुलामी अभी भी इस देश में बरकरार है मुझे ये कहते हुए बहुत दुख होता है अफसोस होता है कि दुनिया में बहुत सारे देश अलग अलग समय पर गुलाम हुए हैं दुनिया में कुल दो देश है इन में से इकहत्तर देशों का इतिहास ऐसा है जो अलग अलग समय पर गुलाम हुए हैं और गुलामी के लंबे दौर को उन्होंने झेला है भोगा है हमारे बहुत सारे पड़ोसी देश हैं, अफ्रीका काफी लंबे समय तक गुलाम रहा है मलेशिया गुलाम रहा है मिश्र गुलाम रहा है इंडोनेशिया गुलाम रहा है वर्मा गुलाम रहा है श्रीलंका गुलाम रहा है और अगर थोड़ा दूर में चले तो ब्राजील मेक्सिको, चिली कोस्टारिका कोलंबिया, क्यूबा जैसे देश अलग अलग समय पर गुलाम हुए हैं जापान गुलाम हुआ है चीन गुलाम हुआ है दुनिया में ऐसे कुल मिलाकर इकहत्तर देश हैं जो अलग अलग समय पर किसी न किसी के गुलाम हुए हैं कोई अंग्रेजों का गुलाम हुआ कोई फ्रांसीसियों का गुलाम हुआ कोई डच लोगों का गुलाम हुआ जिनको हॉलैंड निवासी कहा जाता है कोई स्पेनिश लोगों का गुलाम हुआ कोई पुर्तगालियों का गुलाम हुआ अलग अलग समय पर बहुत सारे देश गुलाम हुए हैं लेकिन गुलामी के बाद उन सभी देशों ने सबसे पहले अपनी मातृभाषा को स्थापित कराया है और सबसे पहले अपनी मातृभाषा को अपनाया है और उसके बाद वो देश आजादी की राह पर इतने आगे बढ़े और इतने तेजी से भारत से भी बहुत आगे निकल गए हैं कई सारे देश जो आजादी में भारत से पीछे रहे माने जिनकी आजादी भारत के बाद आई है जैसे मैं आपको नाम लेके उदाहरण दू हमारा पड़ोसी देश है चीन जिसकी आजादी हमसे दो साल बाद आई है हम तो 1947 में आजाद हो गए लेकिन चीन तो 1949 में जाकर एक बड़ी क्रांति के बाद आजाद हुआ लेकिन चीन हमसे कई गुना आगे निकल चुका है आर्थिक रूप से सामाजिक रूप से और वैश्विक ताकत के रूप में सारी दुनिया में चीन का डंका अभी बज रहा है अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा को चीन में जाकर चीन की सरकार को सलामी देनी पड़ रही है चीन की सरकार को नमस्ते करनी पड़ रही है कभी भी ऐसा दुनिया में नहीं हुआ कि अमेरिका का राष्ट्रपति चीन में जाकर चीन को सलामी दे लेकिन अभी बराक ओबामा ये कहते हैं कि सारी दुनिया में अभी ताकत के रूप में जो सबसे महत्वपूर्ण देश उभर रहा है वो चीन ये चीन उन्नीस तक भूखमरी का शिकार था दुनिया में सबसे पीछे गिने जाने वाले देशों में गिना जाता था आज उसकी अर्थव्यवस्था बहुत तेज है समाज व्यवस्था बहुत बेहतर है राज्य प्रशासन उनके यहाँ काफी कुछ भ्रष्टाचार से मुक्त है थोड़ा बहुत भ्रष्टाचार वहां होता है लेकिन ऐसा नहीं जैसे भारत में होता है सारी दुनिया के लोग चीन का लोहा मान रहे हैं चीन को नेता मान रहे हैं चीन को विश्व गुरु की पदवी दी जा रही है ये सब चीन का हो रहा है आखिर इसके पीछे कारण क्या है तो चीन के विद्वानों से अगर आप ये पूछेंगे कि भाई आपने मुश्किल से पिछले 60 बासठ साल में इतनी तरक्की कैसे कर ली है तो वो सब के सब एक ही बात कहते हैं एक ही जवाब देते हैं कि हमने हमारी मातृभाषा को राष्ट्रभाषा बनाया है हमने हमारी मातृभाषा को अपने जीवन में लाया है हमने हमारी मातृभाषा को विज्ञान और तकनीकी की भाषा बनाया है हमने हमारी मातृभाषा को पाठशाला और विश्वविद्यालय की भाषा बनाया है हमने हमारी मातृभाषा को शोध और प्रक्रिया की भाषा बनाया है इसलिए हम दुनिया में इतनी तेजी से आगे बढ़ पाए हैं चीन के विद्वानों का यह कहना है कि अगर चीन आज भी अंग्रेजी भाषा में डूबा रहता क्योंकि आप जानते हैं चीन लंबे समय तक अंग्रेजों का गुलाम रहा और अंग्रेजी भाषा में डूब गया चीन के विद्वान कहते हैं कि अगर चीन अभी भी अंग्रेजी में डूबा रहता अंग्रेजी भाषा में डूबा रहता तो चीन कभी भी उन्नीस और उन्नीस की स्थिति से आगे नहीं बढ़ पाता और इतना शक्तिशाली और ताकतवर देश नहीं हो पाता हमारा पड़ोसी दूसरा देश जापान है लंबे समय तक जापान गुलाम रहा अमरीका का लंबे समय तक जापान गुलाम रहा है डच लोगों का हॉलैंड वासियों का लंबे समय तक जापान पर पुर्तगालियों ने भी राज किया है लेकिन जापान जब आजाद हुआ इस विदेशी गुलामी से तो जापान में भी सबसे पहला काम जो हुआ उन्होंने अपनी मातृभाषा को राष्ट्रभाषा बनाया और अपने जीवन के हर क्षेत्र में मातृभाषा को सम्मान दिया मातृभाषा को प्रश्रय दिया मातृभाषा का उपयोग किया उसमें से जापान आज दुनिया के सबसे ताकतवर आर्थिक देशों में गिना जाने लगा है आर्थिक ताकत जापान की इतनी बड़ी है कि अमेरिका की जो वित्तीय संस्थाएं हैं अमेरिका के जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो ज्यादातर इस समय जापान के कब्जे में हैं। और अमेरिका की एक बड़ी संस्था मानी जाती है जो फिल्म बनाने वाली है जिसको हॉलीवुड के नाम से सारी दुनिया जानती है हॉलीवुड में फिल्में बनाने के लिए सबसे ज्यादा पैसा अगर लग रहा है तो वो जापान का पैसा लग रहा है पूरा जापान का नियंत्रण वहां पर है अमेरिका के होटल उद्योग में अमेरिका के मोटर उद्योग में अमेरिका के बीमा उद्योग में अमेरिका के वित्तीय उद्योगों में सबसे ज्यादा ताकत अगर लगी है तो जापान की अमेरिका के बाजार में सबसे ज्यादा चीजें हैं तो वो चीन की अमेरिका के वित्तीय ताकत में सबसे बड़ी ताकत है तो जापान की ये दोनों देश लगभग अमेरिका के बराबर खड़े हो गए हैं आपको याद है कि इसी जापान को अमेरिका ने तबाह कर दिया था बर्बाद कर दिया था दो दो एटम बम गिराए गए थे 1945 में एक हिरोशिमा पर और एक नागासाकी पर लाखों जापान वासी उसमें मारे गए थे और देश की कमर टूट गई थी रीढ़ की हड्डी टूट गई थी लेकिन एटम बम गिरने के मात्र पैंसठ छियासठ वर्षो में जापान ऐसी ताकत से खड़ा हुआ है कि उनकी रीढ़ की हड्डी अब इतनी मजबूत है कि दूसरे बहुत सारे देश उनका सहारा लेकर दुनिया में चलने की कोशिश कर रहे हैं जापान के विद्वानों से जब ये पूछा जाता है कि आपने इतनी जल्दी इतनी तेज तरक्की की है इसका कारण क्या है वो भी वही उत्तर देते हैं कि हमने जापान की भाषा को अपनी राष्ट्रभाषा बनाया मातृभाषा को राष्ट्रभाषा का सम्मान दिया जीवन के हर क्षेत्र में जापानी को अपनाया वो प्राथमिक स्तर का कोई विद्यालय हो और विश्वविद्यालय स्तर की कोई शिक्षा हो हर जगह जापानी भाषा वहां चलवाई इंजीनियरिंग कॉलेज मेडिकल कॉलेज उनके सारे के सारे विश्वविद्यालय के संस्थान जो शोध करते हैं वो सब जापानी में काम करने लगे हैं ये ही कारण है जापान के तरक्की करने का विकास करने का जापान के जो बड़े अर्थशास्त्री हैं वो ये कहा करते हैं कि, कि किसी भी देश की तरक्की और विकास में सबसे बड़ा जो अनुदान होता है सबसे बड़ा जो हिस्सा होता है वो इस देश की संकल्प शक्ति का होता है हम लोग कई बार इस गलतफहमी के शिकार हो जाते हैं कि किसी देश की तरक्की में किसी देश के विकास में पूंजी का बहुत योगदान है पैसे का फिर हम यहां फंस जाते हैं आकर कि किसी देश की तरक्की में तकनीकी का बहुत बड़ा योगदान है फिर हम सोचने लगते हैं कि किसी देश की विकास का और उसकी तरक्की का विदेशी कंपनियों के द्वारा मदद करना बहुत बड़ा योगदान है लेकिन जापान के अर्थशास्त्री समाजशास्त्री सब इस तरह को नकारते हैं वो ये कहते हैं कि, कि किसी भी देश की तरक्की और उसके विकास में सबसे बड़ा योगदान होता है संकल्प शक्ति का और वो मानते हैं कि संकल्प शक्ति मातृभाषा से ही आ सकती है विदेशी भाषाओं में संकल्प नहीं लिए जाते और विदेशी भाषाओं के संकल्प कभी पूरे नहीं हो पाते ये जापान की कहानी है हम थोड़ा दूर चलें कोई और देश की कहानी देखें क्यूबा की कहानी देखें ब्राजील की देखें ब्राजील एक बहुत बड़ा देश है लैटिन अमेरिका में दक्षिणी अमेरिका में जो बहुत तेजी से विकसित हो रहा है हालांकि अमेरिका के नजदीक है लेकिन आपको सुनकर हैरानी होगी ब्राजील अमेरिका के बिल्कुल नजदीक है अमेरिका की सीमा से ब्राजील की सीमा लगती है लेकिन ब्राजील देश में अमरीका की भाषा अंग्रेजी नहीं चलती है उनकी अपनी भाषा चलती लंबे समय तक ब्राजील भी गुलाम रहा है विदेशियों का लेकिन आजादी के बाद उन्होंने भी अपनी मातृभाषा को राष्ट्रभाषा बनाया उसका सम्मान बढ़ाया जीवन में मातृभाषा का हर कदम पर उपयोग बढ़ाया उसमें से ब्राजील बहुत ताकतवर होकर निकला दुनिया के इकहत्तर देशों की कहानी अगर आप देखेंगे तो ऐसी ही कहानी दिखाई देती है ये तो मैंने कुछ नाम लिए जापान चीन ब्राजील जैसे देशों के जो बहुत बड़े देश है दुनिया में जिनकी अर्थव्यवस्था बहुत बड़ी है जिनकी आबादी बहुत बड़ी है जिनके संसाधन बहुत हैं, जिनकी भौगोलिक सीमाएं बहुत बड़ी हैं। मैं कुछ उदाहरण देना चाहता हूं दुनिया के छोटे छोटे देशों के जिनकी भौगोलिक सीमाएं भारत के एक जिले से भी छोटी हैं, जिनकी आबादी भारत के एक जिले से भी कम है भारत के सबसे छोटे जिले से भी छोटे देश दुनिया में बहुत है और एक दो नहीं है चौबीस है एक छोटा सा देश है उसका नाम है फिनलैंड एक छोटा देश है उसका नाम है डेनमार्क एक छोटा सा देश है उसका नाम है नॉर्वे ऐसे दुनिया में 24 छोटे से देश हैं जो भारत के एक एक जिले से कम हैं, जिनकी आबादी 10 लाख 15 लाख 20 लाख 22 लाख के आसपास की है बहुत अधिक हो तो 30 लाख की आबादी है हमारे देश में तो कई जिले 30 लाख से कई कई गुने बड़े हैं दिल्ली की बात करें दिल्ली तो अब राज्य हो गया है लेकिन दिल्ली जैसे कई बड़े राज्यों के बराबर के जिले हैं हमारे देश में जिनकी आबादी करोड़ों में है लेकिन कई देश हैं जिनकी आबादी 15-20, 22-50, मान 30 लाख के आसपास है उन देशों की कहानी भी अगर आप पढ़ेंगे तो उनकी कहानी भी यही है जैसे फिनलैंड बहुत छोटा सा देश है दुनिया के दो देशों में सबसे छोटे देशों में उसकी गिनती होती है मुश्किल से आबादी उनकी तीस लाख के आसपास है इतने छोटे से देश ने एक संकल्प ले रखा है और यह संकल्प उनका 100 साल पुराना है 100 साल पहले फिनलैंड गुलाम हो गया था और गुलामी के बाद उन्होंने आजादी पाई आजादी के बाद उनका पहला संकल्प है जिसको 100 साल से उन्होंने तस से मत नहीं होने दिया और वो संकल्प ये है कि हम कभी विदेशी भाषा में अपने देश में कोई काम नहीं करेंगे फिनलैंड की सरकार चलेगी तो फिनिश भाषा में काम करेगी फिनलैंड के विश्वविद्यालय चलेंगे तो फिनिश भाषा में काम करेंगे फिनलैंड के बच्चों को प्राथमिक स्तर से लेकर उच्चतम शिक्षा दी जाएगी तो उनकी फिनिश भाषा में होगी उनके यहाँ विज्ञान और तकनीकी का काम किया जाएगा तो फिनिश भाषा में होगा उनके यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज चलाए जाएंगे तो फिनिश में होंगे उनके यहाँ मेडिकल कॉलेज होंगे तो फिनिश में होंगे छोट छोटा सा देश फिनलैंड अपनी मातृभाषा को सीने से ऐसे चिपकाए हुए हैं जैसे कोई मां अपने बच्चे को छाती से चिपकाकर रखती है आसपास के देश इतना दबाव डालते रहते हैं फिनलैंड के ऊपर अगर आप यूरोप का नक्शा देखेंगे तो फिनलैंड इंग्लैंड से बहुत ज्यादा दूर नहीं है फिनलैंड फ्रांस से भी बहुत ज्यादा दूर नहीं है स्पेन से भी बहुत ज्यादा दूर नहीं है पुर्तगाल से भी ज्यादा दूर नहीं है जर्मनी से भी ज्यादा दूर नहीं है ये बहुत सारे बड़े देश हैं फिनलैंड के आसपास में ये दबाव डालते रहते हैं फिनलैंड पर कि भाषा बदल दो अंग्रेजी कर लो भाषा के साथ साथ और भी चीजें बदल दो लेकिन फिनलैंड के निवासी कहते हैं कि हमारी आजादी तब तक सुरक्षित है जब तक हमारी मातृभाषा सुरक्षित है जिस दिन हमने मातृभाषा को छोड़ दिया उस दिन हमारी आजादी चली जाएगी आप जरा कल्पना करिए थोड़ी देर के लिए कि 30 लाख की आबादी का छोटा सा देश जो 24-25 बड़े देशों से चारों तरफ घिरा हुआ है जिसके पास अपनी सेना नहीं है जिसके पास अपनी पुलिस व्यवस्था नहीं है वो देश टिका हुआ है अपनी आजादी को बरकरार रखे हुए है 100 साल से उनकी आजादी बरकरार है कोई दूसरे देश की हिम्मत नहीं है उनके देश में हस्तक्षेप करने की तो वो कहते हैं इसका एक ही कारण है उनकी मातृभाषा जो इस समय उनकी राष्ट्रभाषा है फिनलैंड के बगल में और एक छोटा सा देश है डेनमार्क बिल्कुल छोटा सा देश है डेनमार्क की आबादी तो मुश्किल से 22 लाख के आसपास है भारत में तो पता नहीं 22 लाख की आबादी के कितने अधिक जिले होंगे वो डेनमार्क की मातृभाषा जो है वो डेनिश है और उनके यहाँ सब काम डेनिश में होता है सारी दुनिया के जो भाषा विज्ञानी है वो इस बात पर हैरानी व्यक्त करते हैं कि दुनिया में शब्दों की संख्या के अनुसार सबसे छोटी भाषा है तो वो डेनिश भाषा है जिसमें सबसे कम शब्द हैं अगर सबसे कम शब्दों वाली भाषा डेनिश है पूरी दुनिया में लेकिन फिर भी वो डेनमार्क की राष्ट्रभाषा है डेनमार्क के इंजीनियरिंग कॉलेज डेनिश में चलते हैं मेडिकल कॉलेज डेनिश में चलते हैं मैनेजमेंट के कॉलेज उनके यहां डेनिश में चलते हैं और डेनमार्क के निवासियों को ये बात कहते हुए बड़ी गर्व है कि भले हमारी मातृभाषा दुनिया में सबसे कम शब्दों वाली भाषा हो लेकिन वो हमारी मातृभाषा है और उस पर हम कोई समझौता नहीं कर सकते जैसे हम लोग कई बार आपस में बात करते हैं ना भले हमारी मां दूसरे की मां से कम सुंदर हो लेकिन वो हमारी मां है और मां जो है ना वो समझौते के लायक नहीं होती है ऐसे ही डेनमार्क के निवासी इस गौरव से बात को कहते हैं हमारी भाषा सबसे छोटी है तो क्या हुआ हमारा देश सबसे छोटा है तो क्या हुआ हमारा देश दुश्मनों से घिरा हुआ है तो क्या हुआ लेकिन हमने मातृभाषा को राष्ट्रभाषा बना रखा है और डेनमार्क के निवासियों के मन में इतना आत्मविश्वास है वो ये कहते हैं कि जब तक हमारी मातृभाषा को हम सीने से चिपकाए रहेंगे राष्ट्रभाषा बनाए रहेंगे तब तक हमारे देश की आजादी का कोई बाल बांका नहीं कर सकता कोई हमारी तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता ये छोटे छोटे देश डेनमार्क है इसी के नजदीक में और एक छोटा सा देश है उसका नाम है स्वीडन बहुत छोटा सा देश है भारत की तुलना करेंगे तो स्वीडन भारत के किसी एक राज्य के आधे से भी कम में निपट जाएगा सिमट जाएगा इतना छोटा सा देश है लेकिन स्वीडन के निवासी भी जब से आजाद हुए एक समय स्वीडन भी गुलाम रहा विदेशियों का लेकिन जब से स्वीडन आजाद हुआ उन्होंने स्वीडिश भाषा को मातृभाषा बनाया और एक बार जो बनाया उससे वो पीछे नहीं हटे हैं और लगातार है सारी दुनिया में स्वीडिश भाषा की पताका वो फहराने में लगे हुए हैं तो फिनलैंड हो डेनमार्क हो स्वीडन हो इन्हीं के पड़ोस में और एक बिल्कुल छोटा सा देश है उसका नाम है नॉर्वे नॉर्वे भी एक समय गुलाम हुआ था सौ साल पहले लगभग वो भी आजाद हो गया लेकिन नॉर्वे के लोगों ने आजादी के बाद जो सबसे पहला काम किया वो वही कि उनकी मातृभाषा को राष्ट्रभाषा बनाया आज नॉर्वे की राष्ट्रभाषा नॉर्वेजियन है और सारी इंजीनियरिंग की पढ़ाई मेडिकल की पढ़ाई मैनेजमेंट की पढ़ाई बचपन से लेकर आखिरी कक्षा तक की उच्चतम पढ़ाई सब कुछ नॉर्वेजियन में होता है तो दुनिया के छोटे छोटे देशों के उदाहरण ले लें या दुनिया के बड़े बड़े देशों के उदाहरण ले लें सभी उदाहरणों से एक बात स्पष्ट होती है वो ये कि जिस देश ने भी मातृभाषा को राष्ट्रभाषा बनाया वो देश दुनिया में गर्व के साथ सम्मान के साथ खड़ा है भले वो छोटा हो या बड़ा हो अर्थव्यवस्था में कोई देश बहुत छोटा हो सकता है अर्थव्यवस्था में कोई दूसरा देश बहुत बड़ा हो सकता है आबादी के हिसाब से कोई देश छोटा हो सकता है आबादी के हिसाब से कोई देश बड़ा हो सकता है भूगोल की सीमाओं के अनुसार कोई देश बहुत छोटा है कोई देश बहुत बड़ा है ये सब प्रश्न बाहर हो जाते हैं जब मूल प्रश्न उनके यहां मातृभाषा और राष्ट्रभाषा का आता है इन सभी देशों में एक बात जो मैं देखता हूं समान है वो ये कि ये देश कई मामलों में भिन्न भिन्न है लेकिन एक मामले में एक जैसे हैं कि इन सब देशों ने मातृभाषा को राष्ट्रभाषा बनाया जीवन का अंग बनाया उसको आगे बढ़ाया लगातार बढ़ा रहे हैं और गर्व और सम्मान के साथ संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक सम्मानित स्वतंत्र देश की हैसियत पा रहे हैं मैं अपने देश भारत की बात करता हूं अपने देश भारत का सबसे बड़ा दुख और दुर्भाग्य ये है कि दुनिया में आबादी के अनुसार सबसे बड़ा दूसरा देश चीन पहला देश जिसकी आबादी 140 करोड़ भारत दूसरा देश जिसकी आबादी इस समय लगभग 119 करोड़ तो दुनिया में आबादी के बाद सबसे बड़ा दूसरा देश दुनिया में प्राकृतिक संसाधनों में सबसे बड़ा देश जितने प्राकृतिक संसाधन भारत में है वो चीन में भी नहीं है अमेरिका में भी नहीं है यूरोप के देशों में नहीं है प्राकृतिक संसाधनों में सबसे बड़ा देश दुनिया में सबसे ज्यादा डॉक्टरों वाला देश सबसे ज्यादा चिकित्सक अगर पूरी दुनिया में है तो भारत में सबसे ज्यादा इंजीनियरों का देश अगर दुनिया में है तो वो भारत है सबसे ज्यादा वैज्ञानिकों का देश अगर दुनिया में है तो भारत है सबसे बड़े किसानों का देश दुनिया में अगर कोई है तो वो भारत है सबसे ज्यादा कुशल मजदूरों वाला देश दुनिया में अगर कोई है तो वो भारत है माने कई मामलों में भारत दुनिया में नंबर एक पर है एक दो मामले में नंबर दो पर है लेकिन मातृभाषा को राष्ट्रभाषा बनाने में यह देश दुनिया का सबसे फिसड्डी देश है सबसे आखिरी पायदान पर खड़ा हुआ देश है हमसे पहले और हमसे बाद जो भी देश आजाद हुए वो सबने मातृभाषा को राष्ट्रभाषा बना लिया अपना देश आजादी के तिरसठ साल के बाद भी इंतजार कर रहा है कि कब भारत की मातृभाषा भारत की राष्ट्रभाषा बने और कब इस देश का विकास तेजी से हो और इस देश के विकास के रास्ते दूसरों के लिए खुले भारत अभी भी हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं बना पाया जो भारत की बाईस भाषाएं संविधान में स्वीकृत की हैं इनमें से किसी को भी राष्ट्रभाषा नहीं बना पाया मैं तो कई बार यहां तक कहता हूं कि अंग्रेजी को हटाओ हिंदी को ला सकते हो तो लाओ नहीं ला सकते हो तो संस्कृत को राष्ट्रभाषा बना लो सारे झगड़े भारत के खत्म हो जाएं। काफी लंबे समय तक इस देश में संस्कृत राष्ट्रभाषा रही है और जब तक इस देश की राष्ट्रभाषा संस्कृत रही है आप माने या न माने ये देश दुनिया में सोने की चिड़िया रहा है और सबसे ऊंचे पायदान पर खड़ा रहा हमारे देश में सुवर्ण युग माना जाता है सोने का युग माना जाता है भारत का सबसे अच्छा समय किसी भी इतिहासकार को पूछो भारत का अध्ययन करने वाले भारतीय इतिहासकार से पूछो या भारत का अध्ययन करने वाले विदेशी इतिहासकारों से पूछो कि भारत का सोने का युग कब था भारत सबसे अच्छा कब था तो वो कहते हैं महर्षि चाणक्य के समय से लेकर सातवीं आठवीं शताब्दी तक का भारत दुनिया में सबसे ऊंचे पायदान पर खड़ा हुआ भारत था शिक्षा में सबसे ऊंचा व्यापार में सबसे ऊंचा तकनीकी विज्ञान में सबसे ऊंचा दर्शन शास्त्र के ग्रंथों के लिखे जाने में सबसे ऊंचा ज्ञान के स्तर में सबसे ऊंचा माने सारी दुनिया के इतिहासकार इस बात पर अब मानते हैं अब विवाद समाप्त हो गया है कि महर्षि चाणक्य का जो समय रहा वहां से लेकर सातवीं आठवीं शताब्दी तक भारत पूरी दुनिया में सबसे ऊंचे स्थान पर रहा है कैसे रहा है तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि संस्कृत उस समय देश की राष्ट्रभाषा रही संस्कृत उस समय देश की राज्यभाषा रही संस्कृत इस देश के लोगों के पढ़ने पढ़ाने की भाषा रही संस्कृत इस देश में बोलने चालने की भाषा रही संस्कृत इस देश में हर काम की भाषा रही है विज्ञान की तकनीकी की विश्वविद्यालय की पढ़ाई के लिए चिकित्सा के लिए सर्जरी के लिए सब तरह के काम के लिए संस्कृत को हमारे यहां माध्यम बनाया गया और संस्कृत के माध्यम से इसको आगे बढ़ाया गया तो जब तक संस्कृत इस देश की राष्ट्रभाषा राज्य भाषा रही तब तक भारत दुनिया में सिरमौर रहा सबसे ऊंचा रहा लेकिन जैसे जैसे भारत में संस्कृत का पराभव हुआ जैसे जैसे संस्कृत की ऊंचाई कम होना शुरू हुई संस्कृत का पतन शुरू हुआ भारत का भी पराभव शुरू हुआ और भारत का भी पतन शुरू हुआ ये कुछ संयोग नहीं है इस पर गंभीर शोध करने की जरूरत है कि संस्कृत का पतन जैसे ही इस देश में शुरू हुआ वैसे ही विदेशियों के आक्रमण भी शुरू हो गए इस देश में पहला विदेशी आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम का सातवीं शताब्दी फिर उसके बाद महमूद गजनवी फिर उसके बाद लंबी एक श्रृंखला तैमूर लंग नादिर शाह वगैरह वगैरह अहमद शाह अब्दाली फिर बाबर और बाबर के परिवार के लोग फिर उसके बाद पुर्तगाली फिर अंग्रेज फिर अंग्रेजों के पहले थोड़ा दिन फ्रांसीसी और स्पेनिश लोग ये सारे के सारे विदेशी हमले भारत में उसी समय में हुए हैं जब संस्कृत हमारे देश में पतन की स्थिति में रही है पराभव की स्थिति में रही है संस्कृत की ऊंचाई जब तक बनी रही राष्ट्र की ऊंचाई बनी रही संस्कृत इस देश में जब तक ऊंचाई पर रही राष्ट्र की स्वाधीनता इस देश की बची रही स्वतंत्रता इस देश की बची रही जैसे जैसे संस्कृत का पराभव हुआ माने ज्ञान का पराभव हुआ संस्कृत माने ज्ञान की भाषा तो ज्ञान के स्तर पर जब हम नीचे गिरने लगे और ज्ञान के स्तर पर नीचे उतरने लगे हमारे ऊपर विदेशी हमले शुरू हुए और फिर परोक्ष रूप से बाद में प्रत्यक्ष रूप से हम विदेशी हमलों के शिकार हो गए और फिर गुलाम हो गए गुलामी का एक लंबा दौर हमने देखा अंग्रेजों की पूरी की पूरी ढाई साल की गुलामी देखी फ्रांसीसियों की देखी पुर्तगालियों की देखी उसके पहले इस्लाम को मानने वाले शासकों की गुलामी भारत के कमोवेश एक तिहाई से आधे इलाके में हमने देखी इस पूरे के पूरे गुलामी के दौर को अगर ध्यान से देखेंगे तो इस दौर का सबसे बड़ा कारण है ज्ञान का गिरना ज्ञान का पराभव और परोक्ष रूप से भाषा का पराभव हमारी राष्ट्रभाषा हमारी राज्य भाषा का गिरते चले जाना उसका समाप्त होते चले जाना और एक स्तर पर उसका बिल्कुल निष्प्राण हो जाना और अंग्रेजों ने तो साजिश करके षडयंत्र करके भारत में चलने वाले सात लाख बत्तीस हजार गुरूकलों को जो मूल रूप से संस्कृत में पढ़ाया करते थे और पढ़ा करते थे जड़ से खत्म कर दिया था बंद कर दिया था समाप्त कर दिया था और उसी के कारण ये देश में बहुत गहरी गुलामी आ गई और उस गुलामी से आजाद होने के लिए हमने लंबा संघर्ष किया इस देश की गुलामी के समय में आजादी का संघर्ष करने वाले जितने भी क्रांतिकारी थे वो चाहे किसी भी नाम से इस देश में काम कर रहे हों अगर हम नाना साहब पेशवा की बात करें तो तांतिया टोपे की बात करें तो झांसी रानी लक्ष्मीबाई की बात करें तो रानी कित्तूर चनम्मा की बात करें तो राव कुमार बहादुर सिंह की बात करें तो भारत के किसी भी क्रांतिकारी की बात करें वो उत्तर भारत के हों दक्षिण भारत के हों पूर्व के हों पश्चिम के हों सभी क्रांतिकारियों का ये मानना था कि भारत की आजादी मातृभाषा से जुड़ी हुई है जब तक हमारी मातृभाषा को सम्मान नहीं दिला पाएंगे हम इस देश में आजादी नहीं ला पाएंगे ये हमारे अठारह के दौर के क्रांतिकारियों का कहना था नाना साहब पेशवा ने भारत की आजादी का एक घोषणा पत्र बनाया था उस घोषणा पत्र का प्रथम वाक्य आप पढ़ेंगे तो आप में रोमांच पैदा हो जाएगा नाना साहब पेशवा अपने घोषणा पत्र में लिखते हैं कि वह दिन दूर नहीं जब भारत में आजादी का सूर्य उगेगा और वो दिन वो होगा जब हम हमारी मातृभाषा में देश के सारे काम कर पाएंगे लोगों को न्याय मातृभाषा में मिले लोगों को शिक्षा मातृभाषा में मिले लोगों की आम बोलचाल मातृभाषा में हो लोगों के जीवन का हर काम मातृभाषा में हो ऐसा दिन दूर नहीं है हम बहुत जल्दी देख पाएंगे ये नाना साहब पेशवा के घोषणा पत्र का प्रथम वाक्य है माने वो मानते हैं कि आजादी की लड़ाई जो है और लड़ी जा रही है वो मातृभाषा की नींव पर ही खड़ी होगी अब नाना साहब पेशवा का घोषणा पत्र हो या तांतिया टोपे झांसी लक्ष्मीबाई का संकल्प हो या कितूर चन्म्मा का संकल्प हो या दूसरे दौर के जो आजादी के नेता माने जाते हैं लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का घोषणा पत्र आप पढ़े उसके पहले वाक्य में लिखा है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक आप जानते हैं मूल रूप से मराठी भाषी थे जन्म महाराष्ट्र में हुआ शिक्षा मराठी में हुई बोलचाल उनकी मराठी थी सब कुछ वो मराठी थे लेकिन जब राष्ट्रभाषा का सवाल आता था तो बेहिचक वो कहा करते थे बहुत साहस से कहा करते थे कि राष्ट्रभाषा का स्थान तो सिर्फ हिंदी और हिंदी और हिंदी को ही मिल सकता है भले मैं मराठी मातृभाषी हूं लेकिन हिंदी ही देश की राष्ट्रभाषा हो सकती है महात्मा गांधी भी इसी तरह के वाक्य कहा करते थे महात्मा गांधी का मूल आप जानते हैं गुजरात उनकी मातृभाषा गुजराती लेकिन महात्मा गांधी ने एक बार नहीं सैकड़ों बार ये कहा कि इस भारत की राष्ट्रभाषा कोई हो सकती है तो वो हिंदी ही हो सकती है क्योंकि हिंदी ही देश की एकता को बांधने की ताकत रखती है और हिंदी में वो शक्ति है कि पूरे देश को एक सूत्र में पिरोकर आगे बढ़ा सके ऐसे ही हमारे देश के एक महान महापुरुष महर्षि दयानंद जी की भी बात अगर आप सुनेंगे तो वो भी यही मानते थे मूलतः महर्षि दयानंद भी गुजराती भाषी थे गुजरात में उनका जन्म हुआ राजकोट जिले में पढ़ाई संस्कृत में हुई लेकिन वो बार बार ये कहा करते थे कि पूरे देश को एकता के सूत्र में पिरो सकती है तो हिंदी है पूरे देश को एक साथ बांध सकती है तो वो हिंदी है और भारत की राष्ट्रभाषा होने का गौरव अगर मिल सकता है तो वो हिंदी को मिल सकता है बस उनके कहने में और दूसरों के कहने में एक ही छोटा सा अंतर था कि महर्षि दयानंद जी का आग्रह इस बात पर था कि हिंदी होनी चाहिए वो संस्कृत निष्ठ हिंदी होनी चाहिए शुद्ध हिंदी होनी चाहिए जो संस्कृत के ज्यादा शब्दों का उपयोग कर सके बाकी सभी मामलों में दूसरे क्रांतिकारियों से उनके विचार मिलते जुलते थे तो महर्षि दयानंद महात्मा गांधी रहे हो, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक रहे हो, ये सब आप जानते हैं 1850 से 1890 के दौर के सब क्रांतिवीर रहे। इसके बाद के जो क्रांतिवीर रहे जैसे महर्षि अरविंद रहे सुभाष चंद्र बोस रहे चंद्रशेखर आजाद रहे आशफाक उल्लाह रहे और हमारे देश के विनायक दामोदर सावरकर रहे ऐसे जो तीसरे दौर के आजादी के नायक इस देश में थे उनके लिखे हुए शब्दों को उनके लिखे हुए लेखों को उनके दिए गए भाषणों को आप सुनेंगे तो वो सब भी एक बात पर सहमत हैं, वो ये कि अंग्रेजी भाषा का स्थान भारत में अगर कोई ले सकता है तो वो भारत की मातृभाषा राष्ट्रभाषा हिंदी ही है और जल्दी से जल्दी अंग्रेजी को भारत से विदा होना चाहिए और उसके स्थान पर हिंदी को राष्ट्रभाषा स्थापित किया जाना चाहिए तो भारत के सभी दौर के क्रांतिकारियों की ये अभिलाषा रही ये इच्छा रही कि भारत अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हो साथ साथ में अंग्रेजी की गुलामी से भी आजाद हो और भारत की मातृभाषा राष्ट्रभाषा हिन्दी इस देश में स्थापित हो लेकिन आजादी के बाद क्या हुआ इस देश में 15 अगस्त 1947 को हम आजाद हो गए अंग्रेजों से हमने आजादी ले ली या अंग्रेजों ने हमको आजादी दे दी आजादी मिलने के थोड़े दिन पहले तक महात्मा गांधी ये कहा करते थे कि आजादी मिल गई जिस दिन महात्मा गांधी लगभग छह महीने पहले जून 1946 में ये बात कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि आजादी मिलने के सिर्फ छह महीने भारतवासी इंतजार करें पूरे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी हो जाएगी और सरकार के कामकाज की भाषा हिंदी हो जाएगी संसद और विधानसभाओं की भाषा हिंदी हो जाएगी और महात्मा गांधी ने इतनी कड़ी बात कही थी कि जो संसद में बोलने वाला सांसद हिंदी में बात नहीं करेगा जो विधानसभाओं में बोलने वाला विधायक हिंदी में बात नहीं करेगा तो महात्मा गांधी कहा करते थे कि मैं सबसे पहला आदमी होऊंगा जो उनके खिलाफ आंदोलन करूंगा और अंग्रेजी में बोलने वालों को जेल में भिजवाऊंगा इतने कड़े शब्द उन्होंने बोले थे वो कहा करते थे कि आजादी के बाद भारत का कोई सांसद और विधायक अंग्रेजी में बात करे इससे बड़ा भारत का अपमान कोई दूसरा नहीं हो सकता और मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा कि भारत का कोई सांसद और विधायक अंग्रेजी में बात करे एक बार इससे भी ज्यादा कड़ी बात गांधी जी ने कही गांधी जी ने कहा कि मुझे सत्ता नहीं चाहिए सिंहासन नहीं चाहिए जैसे अपने भारत स्वाभिमान का स्पष्ट उद्घोष वाक्य है कि हमें सत्ता नहीं चाहिए सिंहासन नहीं चाहिए परम पूजनी स्वामी जी ने जैसे घोषणा कर रखी है कि सत्ता और सिंहासन और प्रतिष्ठा से उनका कोई मोह नहीं है उसकी प्राप्ति के लिए ये भारत स्वाभिमान नहीं है ऐसे ही महात्मा गांधी कहा करते थे कि उन्हें सत्ता नहीं चाहिए सिंहासन नहीं चाहिए प्रतिष्ठा नहीं चाहिए लेकिन गांधी जी कहा करते थे कि एक चीज तो मुझे चाहिए और उसके लिए मैं मर जाऊंगा अपनी जान दे दूंगा वो अपनी राष्ट्रभाषा का सम्मान चाहिए राष्ट्रभाषा की प्रतिष्ठा चाहिए इसके लिए तो मैं अपना बलिदान करने को तैयार एक दिन गांधी जी ने इससे भी ज्यादा आगे बोल दिया उन्होंने कहा कि भारत की आजादी के बाद अगर सरकार ने अंग्रेजी को नहीं हटाया तो मेरी जगह भारत सरकार की जेल में होगी और मैं भारत सरकार के खिलाफ सत्याग्रह करूंगा इतने ज्यादा आग्रही थे वो मातृभाषा के और एक दिन गांधी जी ने यहां तक कहा कि भारत में आजादी मिलने के बाद अगर भारत का साधारण आदमी साधारण नागरिक कोई भी बात को अपनी मातृभाषा में कहे और सरकार उसकी व्यवस्था ना कर पाए तो वो सरकार को चुल्लू पर पानी में डूब मरना चाहिए कि आम आदमी साधारण आदमी की भाषा को समझने की हमारी सरकार की तैयारी और हैसियत नहीं है इतने कड़े वाक्य एक दिन गांधी जी ने कहा कि मुझे सत्ता नहीं चाहिए सिंहासन नहीं चाहिए लेकिन मेरे दिल में एक बात आती है बार बार कि मैं एक दिन के लिए भारत का शासक बन जाऊं एक दिन के लिए वो कहते थे 24 घंटे के लिए मेरे हाथ में भारत की सत्ता सौंप दो मैं भारत का शासक बन जाऊं और ऐसा शासक बनू जो पच्चीसवें घंटे इस्तीफा दे दू तो चौबीस घंटे में मैं सबसे पहला काम क्या करूंगा तो गांधी जी ने कहा सबसे पहला काम हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा बनाऊंगा फिर किसी ने कहा दूसरा काम क्या करेंगे तो कहने लगे पूरे देश से शराब की दुकानें बंद कराऊंगा शराब का उत्पादन बंद कराऊंगा फिर किसी ने पूछा बापू जी तीसरा काम आप क्या करेंगे तो उन्होंने कहा कि पूरे देश से जो गोहत्या का कलंक लगा है देश के माथे पर इस गो हत्या को बंद कराने का कानून संसद में पारित कराऊंगा तो गांधी जी वैसे कहते थे कि सत्ता नहीं चाहिए सिंहासन नहीं चाहिए लेकिन एक दिन की सत्ता वो मांगते थे कि मुझे एक दिन का राजा बना दो तो हिंदी को राष्ट्रभाषा तो बनाकर शराबबंदी का कानून बनाकर गोहत्या का कानून बनाकर पूरे देश की सत्ता व्यवस्था से इस्तीफा देकर मैं चुपचाप निकल जाऊंगा एक ही दिन के लिए वो चाहते थे देश का शासक होना अब आप सोचिए कि महात्मा गांधी जिनके मन में इतनी तीव्रता थी राष्ट्रभाषा को लेकर उनके परम शिष्यों के हाथ में जब इस देश की सत्ता आई तो उन्होंने महात्मा गांधी से बिल्कुल उल्टे स्वर में बोलना शुरू किया जब उनके परम शिष्यों के हाथ में सत्ता आई तो उन्होंने कहना शुरू किया कि भारत में अंग्रेजी के बिना कोई काम नहीं चल सकता भारत में विज्ञान और तकनीकी को आगे बढ़ाना हो तो अंग्रेजी के बिना यह संभव नहीं हो सकता भारत का विकास करना है तो अंग्रेजी के बिना यह संभव नहीं हो सकता भारत को विश्व के मानचित्र पर स्थापित कराना है तो अंग्रेजी के बिना ये नहीं हो सकता यूरोप और अमेरिका जैसा भारत को बनाना है तो ये अंग्रेजी के बिना नहीं हो सकता अंग्रेजी विश्व की भाषा है अंग्रेजी वैज्ञानिक भाषा है अंग्रेजी समृद्धशाली भाषा है अंग्रेजी सारी दुनिया के लिए सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित भाषा है इस तरह के तर्क संसद में देना शुरू किया गया संसद के बाहर इस तरह के तर्क दिए जाने लगे और अंत में हुआ ये कि महात्मा गांधी का सपना महात्मा गांधी के जाने के बाद इस देश में अभी तक अधूरा है हिंदी राष्ट्रभाषा बन नहीं पाई है अंग्रेजी इस देश की राष्ट्रभाषा की तरह से स्थापित है और सारे देश में अंग्रेजीत का बोलबाला है भारत शासन की व्यवस्था अंग्रेजी में चलती है भारत के न्यायालयों में झगड़े और फैसले सुलटाने के लिए अंग्रेजी में काम होता है पक्ष और विपक्ष में बहस की जाती है दलील की जाती है वो अंग्रेजी में है भारत के चिकित्सक मरीजों को जो अंग्रेजी नहीं जानते हैं उनको लिखकर देते हैं कागज की पुर्जी वो अंग्रेजी में होती है मरीज जो दवाएं खरीदते हैं बाजार से वो अंग्रेजी में होती हैं। हमारे देश के प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों को डंडे मार मार के अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाया जाता है अगर वो अंग्रेजी में न पढ़ना चाहें तो जबरदस्ती उनको पढ़ाया जाता है बिचारे उसमें फेल होते रहते हैं असफल होते रहते हैं वो अलग कहानी है हमारे शीर्ष वैज्ञानिक संस्थानों में अंग्रेजी है हमारे शीर्ष शोध संस्थानों में अंग्रेजी है हमारे देश के नीचे से लेकर ऊपर के हर स्तर पर अंग्रेजी अंग्रेजी अंग्रेजी है आप पूछेंगे ऐसा क्यों शहीदों की भाषा तो अंग्रेजी नहीं थी बलिदान देने वालों की भाषा तो अंग्रेजी नहीं थी आजादी के आंदोलन की भाषा तो अंग्रेजी नहीं थी आजादी के लिए कुर्बानी देने वालों की भाषा तो अंग्रेजी नहीं थी फिर आजादी के बाद ही अंग्रेजी स्थापित कैसे हुई और इतना गहराई से कैसे आगे बढ़ गई इसके पीछे एक बड़ी कहानी है मुझे तो कई बार लगता है कि वो एक षडयंत्र है साजिश है और वो षडयंत्र और साजिश ये है कि भारत भले अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हो जाए लेकिन अंग्रेजी की गुलामी में भारत फंसा रहना चाहिए और अंग्रेजियत की गुलामी में भी फंसा रहना चाहिए वो षडयंत्र क्या हुआ हमारे देश के संविधान में एक अनुच्छेद लिखा गया हमारे देश का संविधान आप जानते हैं उन्नीस की आजादी मिलने के थोड़े दिन के बाद से लिखना शुरू हुआ 1950 में संविधान पूरा लिखा गया 26 जनवरी 1950 को संविधान इस देश में लागू हुआ तो संविधान में एक अनुच्छेद लिखा गया उसका नंबर है तीन अनुच्छेद नंबर तीन में लिखा गया कि संविधान लागू होने के 15 वर्ष तक अंग्रेजी इस देश में यूनियन माने संघ सरकार की भाषा के रूप में काम करेगी और राज्य सरकारें भी चाहें तो अंग्रेजी में काम कर सकेंगी संविधान लागू होने के 15 वर्ष के बाद माने सन उन्नीस में संविधान लागू हुआ 1950 में इसके 15 वर्ष तक तो अंग्रेजी रहेगी फिर उन्नीस से अंग्रेजी को हटाने की बात की जाएगी और इस अंग्रेजी को हटाने के लिए संसद की एक समिति बनाई जाएगी वो संसदीय समिति जिस तरह का विचार रखेगी उस विचार पर राष्ट्रपति फिर विचार करेंगे और राष्ट्रपति की अनुशंसा से संसद में एक विधेयक पारित किया जाएगा और उस विधेयक को पारित करके अंग्रेजी को भारत से हटा दिया जाएगा उसके स्थान पर हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहन दिया जाएगा स्थापित किया जाएगा यह हमारे संविधान में लिखा गया लेकिन यह जो लिखा गया वो अनुच्छेद 343 में लिखा गया उस अनुच्छेद 343 का जो पैराग्राफ एक है उसमें यह बात है दो नंबर और तीन नंबर को जब पढ़ें तो उसमें बिल्कुल उल्टी बात है तीसरे पैराग्राफ में उल्टी बात लिखी गई और तीसरे पैराग्राफ में ये लिखा गया कि भारत के जो राज्य हैं विभिन्न राज्य हैं अगर कोई राज्य विरोध करेगा तो फिर अंग्रेजी को नहीं हटाया जाएगा माने अंग्रेजी हटाने का विरोध करेगा कोई राज्य हिंदी को स्थापित करने की समर्थन में कोई राज्य होगा तो फिर नहीं हटाया जाएगा फिर इसी के आगे एक अनुच्छेद तीन लिखा गया संविधान में और उस अनुच्छेद में ये लिख दिया गया कि भारत में भले ही ہندی عام بول چال کی بھاشا رہے بھارت میں بھلے ہی ان چیزوں میں ہندی کا پریوگ ہوتا رہے لیکن اچتتم نیالیہ میں اچھ نیالیہ میں اور قانون کے استر پر تو انگریزی ہی پرامک بھاشا رہے گی یہ انچےد تین سو اڑتالیس میں एक जगह लिख रहे हैं कि 15 साल बाद हिंदी आ जाएगी और भारतीय भाषाएं आ जाएंगी एक जगह लिख रहे हैं कि नहीं उसके लिए राज्यों की सहमति लेनी पड़ेगी फिर 348 में कह दिया कि नहीं उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में तो हिंदी के प्रश्न ही नहीं उठेंगे वहां तो अंग्रेजी में ही काम चलेगा कानून की भाषा अंग्रेजी पक्ष की बहस अंग्रेजी में विपक्ष की बहस अंग्रेजी में और फैसले सारे अंग्रेजी में मतलब सीधा सा यह है कि एक जगह हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की बात दिखाकर दूसरी जगह से बिल्कुल जड़ काट दी गई हिंदी की और इसके बाद क्या हुआ इसके बाद संसद की एक समिति बनाई गई 1955 में वो समिति स्थापित हुई उस समिति से कहा गया कि आप रिपोर्ट दीजिए समिति ने यह कह दिया कि अभी भारत में अंग्रेजी को हटाने का अनुकूल समय नहीं आया है जब तक अनुकूल समय नहीं आता अंग्रेजी को हटाने का तब तक प्रतीक्षा की जाए तो 1955 की संसदीय समिति ने ऐसी रिपोर्ट दे दी तो राष्ट्रपति ने कहा कि अभी अंग्रेजी को हटाने की बात नहीं है फिर उसके बाद एक दूसरी समिति बनी उनकी भी रिपोर्ट इसी तरह से आई और उसके बाद उन्नीस में संसद में बड़ी भयंकर बहस हुई इस पर की अंग्रेजी हटाओ और हिन्दी लाओ अंग्रेजी हटाओ और भारतीय भाषाओं को लाओ ये बहस में भी अंत में यही हुआ कि अंग्रेजी को अभी थोड़े दिन तक रखा जाए फिर जब 1965 का समय पूरा हो गया और 15 साल की अवधि समाप्त हो गई तो भारत की राजभाषा हिंदी बने और राष्ट्रभाषा भी हिंदी बने इस पर जब बात शुरू हुई तो दक्षिण भारत में दंगे शुरू हो गए और दक्षिण भारत में जो दंगे शुरू हुए भारत सरकार की खुफिया विभाग की रिपोर्ट बताती है कि वो दंगे अपने आप नहीं हुए कराए गए उन नेताओं के द्वारा भड़काए गए जो नहीं चाहते थे कि अंग्रेजी इस देश में से हटे तो सरकार को मौका मिल गया यह कहने का कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के नाम पर अगर दंगे हो रहे हैं तो हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं बनाया जा सकता अंग्रेजी को ही बरकरार रखना पड़ेगा और 1967 में विधेयक पास कर दिया गया फिर उन्नीस में उस विधेयक में एक संशोधन कर दिया गया और वो संशोधन इस समय हमारे लिए फांसी के फंदे जैसा है भारत की राष्ट्रभाषा के लिए भारत की मातृभाषाओं के लिए उस संशोधन में लिखा यह गया कि भारत के जितने राज्य हैं इनमें से एक राज्य भी अगर अंग्रेजी का समर्थन करेगा तो भारत में अंग्रेजी ही लागू रहेगी भारत में इस समय 33 राज्य हैं और 33 राज्यों में से एक राज्य भी अगर ये कहता है कि अंग्रेजी होनी ही चाहिए तो पूरे भारत में अंग्रेजी रहेगी जब तक वो राज्य ये नहीं कहता कि अंग्रेजी हटा देनी चाहिए तब तक भारत से अंग्रेजी नहीं हटाई जाएगी ऐसा संशोधन करके कानून बन गया अब यही कानून है जो भारत में हिंदी के गले में फांसी के फंदे जैसा लटका हुआ है ये हमारे देश की स्थिति है अब ये स्थिति संसद ने बनाई है ये स्थिति संविधान ने बनाई है ये स्थिति कानून ने बनाई है आप जानते हैं संसद को चलाने वाले नेता होते हैं आपको मालूम है संविधान बनाने वाले भी नेता ही थे और आपको मालूम है विधायिकाओं को चलाने वाले भी नेता ही हैं तो भारत में कुछ नेता जो आजादी के बाद से लगातार ये षडयंत्र में लगे रहे हैं कि अंग्रेजी हटनी नहीं चाहिए भारत से क्योंकि उनकी सत्ता वहां से हट जाएगी दुर्भाग्य हमारे देश का ये है कि अंग्रेजी जानने वाले एक करोड़ से भी कम है इस देश में लेकिन उनकी सत्ता इस देश पर काबिज है और व्यवस्था में वो पूरी तरह से हावी हैं इसलिए अंग्रेजी हटने नहीं पा रही है अब जब तक ये लोग व्यवस्था पर हावी रहेंगे और जब तक ये सत्ता को अपने हाथ में रखेंगे शायद मुझे नहीं लगता कि अंग्रेजी का स्थान कोई बदलेगा और हिंदी और भारतीय भाषाओं का स्थान कुछ बेहतर हो पाएगा तो भारत स्वाभिमान की तरफ से सारे देश में हमें यह प्रयास करना है कि अंग्रेजी जानने वाले अंग्रेजी बोलने वाले अंग्रेजी पढ़ने वाले और अंग्रेजी में आचार व्यवहार करने वाले लोगों के हाथ से सत्ता छीननी पड़ेगी और भारतीय भाषाओं के जानने वालों के हाथ में वो सत्ता देनी पड़ेगी तभी जाकर अंग्रेजी और अंग्रेजी का इस देश से सर्वनाश होगा और भारत की भाषाओं के लिए रास्ता खुलेगा ये तो शायद हमें आज नहीं तो कल करना पड़ जाएगा मेरे मन में एक बात है जो आपसे मैं कहना चाहता हूं ये अंग्रेजी के समर्थन में तर्क देने वाले जो नेता हैं और अंग्रेजी को भारत में बनाकर रखने वाले जो नेता हैं, ये मूलतः चार तर्क देते हैं पहला तर्क देते हैं कि अंग्रेजी सबसे अच्छी भाषा है पूरी दुनिया में दूसरा तर्क देते हैं अंग्रेजी विश्व भाषा है पूरी दुनिया में तीसरा तर्क देते हैं अंग्रेजी विज्ञान की और तकनीकी की भाषा है पूरी दुनिया में और चौथा और आखिरी तर्क उनका होता है कि अंग्रेजी सबसे ज्यादा समृद्धशाली भाषा है पूरी दुनिया में तो अंग्रेजी भारत में रहनी चाहिए क्योंकि अंग्रेजी विश्व भाषा है सारी दुनिया से हमें व्यवहार करना है तो अंग्रेजी के माध्यम से संभव है अंग्रेजी भारत में रहनी चाहिए क्योंकि अंग्रेजी समृद्धशाली भाषा है अंग्रेजी भारत में रहनी चाहिए क्योंकि विज्ञान और तकनीकी की भाषा है और अंग्रेजी भारत में रहनी चाहिए क्योंकि सभ्य लोगों की उच्च शिक्षित लोगों की भाषा अंग्रेजी है इन तर्कों के आधार पर अंग्रेजी का बचाव किया जाता है और हिंदी और भारतीय भाषाओं को गाली दी जाती है इन चारों तर्कों को मैं आपके दिल दिमाग में बिठाना चाहता हूँ अंग्रेजी की वास्तव में पूरी दुनिया में क्या हैसियत है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं सारी दुनिया के बारे में जो अंग्रेजी का भ्रम है ना विश्व भाषा होने का इसी तर्क से मैं मेरी बात शुरू करता हूं कि क्या अंग्रेजी विश्व भाषा है ये एक प्रश्न वाचक चिन्ह की तरह से है इसका उत्तर ढूंढने की कोशिश करें इसको सरल तरीके से समझने की कोशिश करें दो देश है पूरी दुनिया में और लगभग 650 करोड़ की आबादी है पूरी दुनिया में अब 650 करोड़ की आबादी है 200 पूरी दुनिया में देश हैं, तो अंग्रेजी की स्थिति क्या है उसमें 200 देशों में से मात्र 11 देश हैं जहां अंग्रेजी बोली जाती है अंग्रेजी पढ़ी जाती है अंग्रेजी समझी जाती है और अंग्रेजी में काम होता है इसका मतलब दुनिया के सिर्फ पांच देशों में ही अंग्रेजी है पंचानवे प्रतिशत देशों में अंग्रेजी का कोई नाम लेने वाला नहीं है तो विश्वभाषा कैसे हो गई आबादी के हिसाब से बात करें तो अंग्रेजी बोलने पढ़ने लिखने और समझने वालों की आबादी पूरी दुनिया में मात्र 30 करोड़ है और दुनिया की आबादी लगभग 650 करोड़ है अब 650 करोड़ की आबादी में सिर्फ 30 करोड़ लोग अंग्रेजी जानते हैं बोलते हैं समझते हैं और अंग्रेजी में बात करते सीखते वगैरह वगैरह तो अगर 30 करोड़ लोग ही अंग्रेजी बोलते हैं जानते हैं समझते हैं तो अंग्रेजी विश्व भाषा कैसे हो गई ये तो पूरी दुनिया के लगभग चार प्रतिशत लोगों की ही भाषा हुई आबादी के हिसाब से दुनिया के चार प्रतिशत और देशों की संख्या के हिसाब से दुनिया के पांच प्रतिशत तो पांच प्रतिशत देशों में अंग्रेजी है चार प्रतिशत लोग अंग्रेजी जानते बोलते समझते हैं तो छियानवे प्रतिशत लोग तो ना अंग्रेजी बोलते हैं ना जानते हैं न समझते हैं न अंग्रेजी में काम करते हैं तो अंग्रेजी विश्व भाषा कैसे हुई आप सोचिए अगर विश्व भाषा का दर्जा किसी को मिल सकता है तो वो चाइनीज भाषा को मिल सकता है और दूसरे नंबर पर हिंदी को ही मिल सकता है आप बोलेंगे क्यों दुनिया में 650 करोड़ की आबादी है जो उसमें से 140 करोड़ लोग चाइनीज बोलते हैं चाइनीज लिखते हैं चाइनीज में काम करते हैं 140 करोड़ लोग दुनिया में तो सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा अगर दुनिया में है तो चाइनीज है तो वो विश्व भाषा हो सकती है दूसरे नंबर पर अगर जो कोई भाषा है सबसे ज्यादा लोगों द्वारा बोली जाने वाली समझी जाने वाली पढ़ी और लिखी जाने वाली वो हिंदी है मात्र हिंदी है और हिंदी है दुनिया में 100 करोड़ लोग हैं जो हिंदी जानते हैं हिंदी समझते हैं हिंदी बोल सकते हैं और पिचासी करोड़ लोगों की तो मातृभाषा हिंदी है पन्द्रह करोड़ लोगों की मातृभाषा हिंदी नहीं है लेकिन वो हिंदी जानते हैं बोलते हैं समझते हैं पिचासी करोड़ लोगों की तो मातृभाषा भी हिंदी है इस तरह से सौ करोड़ लोग हैं भारत और भारत के बाहर जो हिंदी जानते समझते बोलते पढ़ते हैं और एक सौ चालीस करोड़ चीनी जानते समझते बोलते पढ़ते हैं तो विश्व भाषा होने की हैसियत अगर किसी के पास है तो या तो चीनी भाषा के पास है या तो हिन्दी के पास है और तीसरे नंबर पर जो भाषा पूरी दुनिया में बोली जाती है सबसे ज्यादा वो रूसी है चौथे नंबर पर जो भाषा पूरी दुनिया में बोली जाती है वो स्पेनिश है पांचवें नंबर पर जो भाषा पूरी दुनिया में बोली जाती है वो पोर्चुगीज है छठे नंबर पर जो भाषा पूरी दुनिया में बोली जाती है वो ड है और इस तरह से जब आप गिनती करते करते करते करते चले जाते हैं तो 10वें 11वें नंबर के बाद नंबर आता है अंग्रेजी का जिनको लोग जानते समझते और बोलते हैं इसलिए यह सबसे बड़ा झूठ है जो भारत में फैलाया गया पिछले तिरसठ साल आजादी के बाद कि अंग्रेजी विश्व भाषा है अंग्रेजी विश्व भाषा नहीं है अंग्रेजी विश्व के एक छोटे से इलाके की भाषा है और उस इलाके की भाषा है जो कभी अंग्रेजों का गुलाम हुआ था जैसे भारत अंग्रेजों का गुलाम हुआ तो भारत में अंग्रेजी है पाकिस्तान भारत का अंग था पाकिस्तान में अंग्रेजी है बांग्लादेश कभी भारत का अंग था बांग्लादेश में अंग्रेजी है ऑस्ट्रेलिया अंग्रेजों का गुलाम रहा वहां अंग्रेजी है न्यूजीलैंड अंग्रेजों का गुलाम रहा वहां अंग्रेजी है इसी तरह से अमेरिका अंग्रेजों का गुलाम रहा अमेरिका में अंग्रेजी है कनाडा अंग्रेजों का गुलाम रहा कनाडा में अंग्रेजी है वेस्टइंडीज अंग्रेजों का गुलाम रहा वेस्टइंडीज में अंग्रेजी है ऐसे कुल मिलाकर दुनिया में ग्यारह ही देश है जहां पर अंग्रेजी है और वो भी चूंकि अंग्रेजों के गुलाम हुए इसलिए अंग्रेजी है अर्थात अगर ये देश अंग्रेजों के गुलाम नहीं होते तो इन देशों में भी अंग्रेजी का नाम लेवा कोई नहीं होता ये बिल्कुल पक्की बात है अब इंग्लैंड की बात करें ब्रिटेन की बात करें तो इंग्लैंड के नीचे छोटे छोटे दो देश हैं जिनको इन्होंने जबरदस्ती कब्जे में कर रखा है एक आयरलैंड है और एक स्कॉटलैंड है उनके लोगों की मातृभाषा आयरिश है और स्कॉटिश है लेकिन जबरदस्ती उनके ऊपर अंग्रेजी थोप के रखी हुई है ताकि वो ब्रिटेन से अलग ना हो जाए तो इस तरह से देखने में चौदह देश आ जाते हैं एक न्यू साउथ वेल्स है एक आयरलैंड है और एक स्कॉटलैंड है और एक मूल देश तो इंग्लैंड है तो कुल चौदह नहीं तो इंग्लैंड को हटा के ब्रिटेन को हटा के मात्र ग्यारह देश ही है जहां पर अंग्रेजी है तो यह अंग्रेजी विश्वभाषा तो बिल्कुल नहीं है दूसरा तर्क जो उनका है जो दूसरा झूठा अभियान चला रखा है उन्होंने कि अंग्रेजी दुनिया की सबसे समृद्ध भाषा है सबसे समृद्ध भाषा है अब जरा देखें कि अंग्रेजी में समृद्धि कितनी है किसी भी भाषा की जो समृद्धि है वो भाषा विज्ञानियों के अनुसार उस भाषा में शब्दों की संख्या से मानी जाती है जिस भाषा में जितने ज्यादा शब्द होते हैं उस भाषा को उतना ही समृद्ध माना जाता है सारे दुनिया के भाषा विज्ञानी इस पर सहमत हैं। वो कहते हैं कि भाषा में शब्दों की संख्या जितनी ज्यादा होगी वो भाषा उतनी समृद्ध होगी तो जरा देखें अंग्रेजी में कुल शब्द कितने हैं आपको एक सच्चाई बताना चाहता हूं जो बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम है इंग्लैंड में अंग्रेजी की शुरुआत पांचवी शताब्दी से हुई है इंग्लैंड जो अंग्रेजी का मूल देश है अंग्रेजी का उत्पादक देश है जहां अंग्रेजी का जन्म हुआ उस इंग्लैंड में अंग्रेजी की शुरुआत पांचवीं शताब्दी से हुई है माने आज से अगर गिनना शुरू करें तो लगभग 1500 साल पहले अंग्रेजी की शुरुआत हुई है पूरी दुनिया में अगर मैं इसको दूसरे शब्दों में कहूं तो अंग्रेजी का जन्म पन्द्रह साल पहले हुआ है पूरी दुनिया में आपको हैरानी होगी जानकर पांचवीं शताब्दी के पहले पूरे इंग्लैंड में लैटिन भाषा चलती थी लैटिन में लोग लिखते थे लैटिन में बोलते थे लैटिन में सब काम होता था और जब अंग्रेजी का जन्म हुआ तो लैटिन बोलने वाले लैटिन जानने वाले लैटिन लिखने वाले लोग अंग्रेजी का मजाक उड़ाया करते थे और कहा करते थे कि जो गंवार लोग हैं जो मूर्ख लोग हैं वो अंग्रेजी में, है, है, है. में काम करते हैं बोलते हैं लिखते हैं हम सभ्य लोग हैं इसलिए हम लैटिन में काम करते हैं बोलते हैं लिखते हैं तो अंग्रेजी को गाली दी जाती थी पांचवीं शताब्दी में थोड़ा थोड़ा अंग्रेजी आगे बढ़ी इसका जन्म दुनिया में सबसे बाद में हुआ है अगर दुनिया की सभी भाषाओं को आप एक तरफ रख लें तो दुनिया की भाषाएं अंग्रेजी से सबसे ज्यादा पुरानी है अंग्रेजी सबसे नई भाषा है अंग्रेजी सबसे ज्यादा नजदीक की भाषा है अंग्रेजी का जन्म सबसे बाद हुआ है तो सबसे नजदीक की भाषा है सबसे बाद में जन्म हुआ है तो शब्दों की संख्या भी सबसे कम इन्हीं के पास होगी तो अंग्रेजी में शब्द बहुत कम है अंग्रेज विद्वान जो अंग्रेजी के बारे में कहते हैं मैं नहीं कहता अंग्रेज विद्वानों की कही गई बात आपसे कह रहा हूं अंग्रेज विद्वानों को कहना है कि अंग्रेजी के मूल शब्द अभी सन दो तक आते आते मात्र पैंसठ हो पाए हैं तो जब हम डिक्शनरी पढ़ते हैं अंग्रेजी की आप अगर अंग्रेजी की डिक्शनरी पढ़ो और पुरानी डिक्शनरी पढ़ो वेबस्टर की डिक्शनरी पढ़ो ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी पढ़ो तो उसमें कहा जाता है कि ढाई लाख शब्द हैं लेकिन मूल शब्द पैंसठ हजार ही हैं, तो बाकी एक लाख पिचासी हजार शब्द कहां से आए हैं तो अंग्रेजी ने उधार ले, ले रखे हैं लैटिन से उधार लिए हैं फ्रेंच में से उधार लिए हैं जर्मन में से उधार लिए हैं डच में से उधार लिए हैं पोर्चुगीज में से उधार लिए हैं हमारी संस्कृत में से उधार लिए हुए शब्द अंग्रेजी में है संस्कृत के बहुत सारे शब्द अंग्रेजी में हैं हिंदी के बहुत सारे उधार लिए हुए शब्द उन्होंने अंग्रेजी में रखे हुए हैं तो दुनिया भर के देशों की जो भाषाएं हैं उन सभी से उधार ले लेकर उनका शब्दकोश है इस समय ढाई लाख का और मूल अंग्रेजी शब्द हैं पैंसठ हजार तो ये तो अंग्रेजी की समृद्धि की बात है अब मैं आगे चलता हूं भारत की भाषाओं की बात करता हूं और दुनिया की भाषाओं की बात करता हूं दुनिया में जो सबसे छोटे देशों की भाषाएं हैं जैसे डेनिश है जैसे फिनिश है जैसे नॉर्वेजियन है जैसे और स्पेनिश है पोर्चुगीज वगैरह हैं। इन भाषाओं के शब्द अंग्रेजी से ज्यादा हैं और भारत में तो आप जानते हैं 22 भाषाएं हैं गुजराती मराठी तमिल तेलुगू कन्नड़ बांग्ला आसामी सब मिलाकर 22 भाषाएं हैं भारत की सभी भाषाओं के शब्दों को जोड़ दें तो अंग्रेजी से कई गुणे ज्यादा हैं मैं तो आपके बिहार की एक छोटी सी जानकारी दे रहा हूँ आप सब बिहार से आए हैं बिहार की तीन बोलियों को अगर मैं एक साथ इकट्ठा करूँ ना एक तो मगधी है और एक तो मैथिली है और एक तो भोजपुरी है भोजपुरी मगधी और मैथिली ये तीनों हिंदी की बोलियाँ मानी जाती हैं और ऐसी हिंदी की बीसियों बोलियाँ मानी जाती है ब्रजभाषा एक है बनारस की अलग है गोरखपुर की अलग है तो अनेक अनेक हिंदी में जो बोलियां हैं इनको एक साथ रख लिया जाए और हिंदी के जो संस्कृतनिष्ठ शब्द हैं उनको एक जगह रख लिया जाए हिंदी की खड़ी बोली को एक जगह और दूसरी बोलियों को एक जगह रख लिया जाए तो इनके कुल शब्दों की संख्या 60 लाख है अंग्रेजी के कुल शब्दों की संख्या सारी दुनिया से उधार लेकर ढाई लाख है और उनके मूल शब्द पैंसठ हजार हैं और हिंदी और हिंदी की सहयोगी जो बोलियां हैं इनको जोड़ लिया जाए तो ये साठ लाख हैं और अगर संस्कृत की बात कर दें संस्कृत के शब्दों के भंडार की बात कर दें तो गुरुवर यहां बैठे हुए हैं वो अपने पहले वाले व्याख्यान में कह रहे थे इससे पहले जो उन्होंने संस्कृत भाषा पे दिया था कि संस्कृत भाषा एक ऐसी भाषा है जिसमें करोड़ों करोड़ों शब्द बन सकते हैं बनाए जाते हैं और उपयोग किए जाते हैं एक एक धातु शब्द से हजारों हजारों शब्द बन सकते हैं तो संस्कृत में करोड़ों करोड़ों शब्द हैं संस्कृत के शब्दों को गिनने का सामर्थ्य अभी तक विकसित नहीं हो पाया हम में क्योंकि शब्दों का भंडार अनंत है क्योंकि इस भाषा का सामर्थ्य अनंत है तो so, जिस भाषा में करोड़ों शब्द हो जिस भाषा में शब्दों का भंडार सबसे बड़ा हो वो समृद्धशाली है या अंग्रेजी जिसमें मात्र पैंसठ मूल शब्द हैं और बाकी कुल मिलाकर उधार लिए हुए ढाई लाख शब्द हैं तो समृद्ध भाषा कैसे हुई और मैं आपको एक रोचक बात बताना चाहता हूं पूरे भारत देश में हिंदी, गुजराती तमिल तेलुगू मराठी जो हमारी भारतीय भाषाएं हैं इनकी जो अलग अलग बोलियां हैं उन बोलियों की सूची अगर बनाएंगे तो 3,280 बोलियां हैं भारत में और 22 भाषाएं हैं भारत में जो दुनिया के किसी देश में नहीं है बोली आप समझते हैं भाषा से विकसित जैसे हिंदी भाषा है और बोली भोजपुरी है मगधी है या तो आपकी मैथिली है या तो बनारसी है या तो कोई और क्षेत्र की है तो बोलियां भारत में 3,280 हैं और भाषाएं 22 हैं दुनिया के किसी देश में नहीं किसी भी देश का इतिहास हम पढ़ें, तो एक भाषा ज्यादा से ज्यादा दो भाषा किसी भी देश में रूस में जापान में चीन में स्पेन में फ्रांस में जर्मनी में स्वीडन में स्विट्जरलैंड में डेनमार्क में नॉर्वे में सभी देशों में एक या ज्यादा से ज्यादा दो भाषाएं और बोलियां तो किसी देश में एक या अधिक से अधिक दो भारत अकेला दुनिया का ऐसा वैविध्यशाली देश है जहां बोलियां 3,280 हैं और भाषाएं 22 हैं तो शब्दों का भंडार तो सबसे बड़ा हमारे ही पास होगा तो भाषा की समृद्धि तो हमारे पास है अंग्रेजों के पास क्या है ऐसी भाषा है अंग्रेजी अब इस भाषा को लोग कहते हैं कि दुनिया की समृद्धशाली भाषा है मेरे समझ में नहीं आता कि इनकी समृद्धि क्या है जिनकी व्याकरण जो है स्थित नहीं स्थिर नहीं बदलती रहती है समय के हिसाब से सुविधाओं के हिसाब से और जिस भाषा में शब्द सबसे कम हो जिन भाषाओं के दूसरी भाषाओं के कई कई समानार्थक पर्याय शब्दों इनके पास कुल जमा एक ही हो तो बहुत गरीब भाषा है गरीबों की भाषा है क्योंकि जब अंग्रेजी का विकास इंग्लैंड में हुआ उस समय इंग्लैंड दुनिया का सबसे गरीब देश था इसलिए भाषा भी उनकी सबसे गरीब ही है और भारत में इसका उल्टा है जब भारत में संस्कृत का विकास हुआ होगा तो भारत दुनिया का सबसे समृद्धशाली देश था इसलिए संस्कृत दुनिया की सबसे समृद्धशाली भाषा है गरीबी में से गरीबी ही निकलती है और समृद्धि में से समृद्धि निकलती है हमारे समृद्धशाली समय में संस्कृत विकसित हुई हिंदी विकसित हुई इसलिए शब्द भंडार दुनिया में सबसे बड़ा है सबसे गरीब समय था इंग्लैंड का पांचवी शताब्दी का छठवीं शताब्दी का जब इंग्लैंड के लोग भूख से मरते थे उस समय अंग्रेजी विकसित हुई इसलिए गरीब है इसलिए अंग्रेजी समृद्धशाली भाषा तो बिल्कुल नहीं है और एक तर्क देते हैं अंग्रेजी के बारे में अंग्रेजी विज्ञान की भाषा है अंग्रेजी तकनीकी की भाषा है मैं आपको विज्ञान और तकनीकी के बारे में दो तीन छोटी जानकारियां देना चाहता हूं जब दुनिया देश की भाषाओं के बारे में थोड़ा मैं अभ्यास करने लगा तो मैंने ये जानने की कोशिश की कि सबसे ज्यादा विज्ञान की पुस्तकें किस भाषा में लिखी गई हैं तो आपको सुनकर हैरानी होगी दुनिया में सबसे ज्यादा विज्ञान और तकनीकी के विषय की पुस्तकें लिखी गई हैं रूसी भाषा में और दुनिया में सबसे ज्यादा विज्ञान और तकनीकी के शोध पत्र जो प्रकाशित हुए हैं रिसर्च पेपर जिनको अंग्रेजी वाले कहते हैं वो रूसी भाषा में है तो जिन देशों में सबसे ज्यादा शोध हुआ विज्ञान और तकनीकी का वो रूस है जो एक जमाने में सोवियत संघ हुआ करता था अभी छोटे छोटे टुकड़ों में बटकर रूस एक अलग देश हो गया तो रूसी भाषा में सबसे ज्यादा शोधपत्र प्रकाशित हुए रूसी भाषा में सबसे ज्यादा विज्ञान और तकनीकी की पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं तो विज्ञान और तकनीकी की भाषा रूसी भाषा है और विज्ञान तकनीकी विषय को अगर छोड़ दें दर्शन के विषय को ले लें दर्शन शास्त्र में सबसे ज्यादा पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं पूरी दुनिया में वो जर्मन में है और सबसे बड़े दर्शन शास्त्री जो दुनिया के माने जाते हैं वो सब जर्मन हैं, अंग्रेज नहीं है हम मार्क्स की बात सुनते हैं ना मार्क्स वो जर्मन था कांट की बात करते हैं ना वो जर्मन था हीगेल की बात करते हैं वो जर्मन था दुनिया के सारे उच्च श्रेणी के दर्शन शास्त्री जर्मनी देश के रहे हैं और जर्मन भाषा में काम किया है इसलिए दर्शन शास्त्र की सबसे ज्यादा पुस्तकें जर्मनी में छपी हैं इसी तरह से चित्रकारी की कलाकारी की संगीत की सिनेमा की सबसे ज्यादा पुस्तकें छपी हैं वो फ्रेंच में हैं, क्योंकि फ्रांस में सबसे ज्यादा काम हुआ है इस विषय पर कला चित्रकारी भवन निर्माण मूर्ति वास्तुकला इन सब कलाओं पर सबसे ज्यादा पुस्तकें छपी हैं वो फ्रेंच में है और इतिहास के विषय में सबसे ज्यादा पुस्तकें छपी हैं दुनिया में वो स्पेनिश में है पोर्चुगीज में है फ्रेंच में है जर्मन में है अगर आप इसमें अंग्रेजी को ढूंढेंगे तो अंग्रेजी कहीं नहीं है अगर एक शब्द में एक वाक्य में मैं ये कहूं कि इतिहास में सबसे ज्यादा पुस्तकें अंग्रेजी भाषा को छोड़कर सभी भाषाओं में हैं दर्शन शास्त्र में सबसे ज्यादा पुस्तकें अंग्रेजी भाषा को छोड़कर अन्य भाषाओं में है जर्मन में तो सबसे ज्यादा है विज्ञान और तकनीकी में सबसे ज्यादा पुस्तकें रूसी भाषा में है अंग्रेजी में तो बहुत कम है क्योंकि अंग्रेजी में विज्ञान और तकनीक का शोध सबसे कम हुआ है लेकिन आप हैरान हो जाएंगे आप ये कहेंगे कि हमको तो सारी दुनिया में ये बताया जाता है ये वैज्ञानिक इंग्लैंड का वो वैज्ञानिक इंग्लैंड का ये तकनीशियन इंग्लैंड का वो तकनीशियन इंग्लैंड का मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं जो बहुत खराब है लेकिन वो सच्ची बात है इंग्लैंड की भाषा अंग्रेजी में सबसे कम विज्ञान और तकनीकी पर शोध हुआ है लेकिन दुनिया में जो कुछ अंग्रेजी में छपा है उनमें से आधे से ज्यादा चोरी का है दूसरों ने शोध किया है उसको अंग्रेजों ने अपना नाम लगा के छाप दिया है कभी समय आया तो आपके सामने एक विषय पर बात करूंगा कि अंग्रेज वैज्ञानिकों ने भारत के वैज्ञानिकों की क्या क्या शोध चुराई है और कौन कौन सी तकनीकी अपने नाम से प्रकाशित कराई है दुनिया में एक बहुत बड़ा झूठ पूरी दुनिया में चलाया जा रहा है संकेत में कह रहा हूं कि हवाई जहाज का आविष्कार राइट ब्रदर्स ने किया आपको सुनकर हैरानी होगी राइट ब्रदर्स से लगभग चौदह पंद्रह साल पहले हवाई जहाज का आविष्कार पूना में हुआ था भारतीय वैज्ञानिकों ने किया था इसी तरह से सारी दुनिया में एक झूठ फैलाया गया बर्फ का आविष्कार अंग्रेज वैज्ञानिकों ने किया एक तो बर्फ वो होती है जो प्रकृति से हमको मिलती है बारिश जैसे गिरती है ना वैसे बर्फ गिरती है उसकी बात नहीं कर रहा हूं प्रयोगशाला में बर्फ बनाने का आविष्कार ये कहते हैं इंग्लैंड के वैज्ञानिकों ने किया सत्रहवीं शताब्दी में हमारे पास इस बात के प्रमाण है कि दसवीं शताब्दी में भारत में बर्फ निर्माण की फैक्ट्रियां चलती थी इंग्लैंड में 17वीं शताब्दी में बर्फ का निर्माण का उन्होंने पहली बार शोध किया यहां 10वीं शताब्दी में सन 1000 के आसपास बर्फ बनाने की सैकड़ों फैक्ट्रियां थी भारत में जहां फैक्ट्री में बर्फ बनती थी और बर्फ का आविष्कार तो उसके बहुत पहले का है ऐसी दुनिया के सामने एक बहुत बड़ा झूठ प्रचारित कर रखा है न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियमों का आविष्कार किया किसी भी क्रिया की बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है वो आपने पढ़ा है ना बचपन में न्यूटन के तीन सिद्धांत या न्यूटन के तीन नियम क्रिया की बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है ये तो भारतीय वैज्ञानिक सब 9वीं दसवीं शताब्दी में बोलकर चले गए किसी भी क्रिया की बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है हमारे यहां बहुत सारी शोध है बहुत पहले हो चुकी थी अंग्रेजों ने उनको अपना नाम लगा लगा के सारी दुनिया में प्रचारित कर दिया आपको मालूम है एक अंग्रेज के नाम से सारी दुनिया में कहा जाता है टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम वैल ने किया टेलीफोन का आविष्कार भारतीय वैज्ञानिक प्रोफेसर जगदीश चंद्र बसु का है वो अंग्रेज ग्राहम वेल अपने नाम से सारी दुनिया में छपा लिया उसको यूरोप के और अंग्रेजों के नाम ये कहा जाता है कि पौधों में जीवन है पौधे हंसते हैं पौधे बोलते हैं पौधे रोते हैं पौधे मुस्कराते हैं यह सबसे पहली शोध अंग्रेजों के द्वारा दुनिया में आई ये शोध तो भारतीय वैज्ञानिकों की है और अंग्रेजों से सैकड़ों साल पहले की है तो अंग्रेजों ने विज्ञान और तकनीकी में कोई मूल शोध नहीं किया है दूसरे देशों में जो शोध हुए हैं उनको चुरा चुराकर अपने नाम से प्रकाशित किया है हम तो ऐसे एक मुश्किल में फंस गए कि जब अंग्रेज सारी दुनिया को ये कह रहे थे कि ये विज्ञान की शोध हमने की ये विज्ञान की शोध हमने की अगर उस समय भारत आजाद होता तो अंग्रेज सारी दुनिया के सामने झूठे सिद्ध हो जाते और हम उनके मुकाबले खड़े होकर कहते कि झूठ मत बोलो यह शोध तो पहले भारत में हुई है और इस शताब्दी में हो चुकी है यह आपको मालूम है चिकन पॉक्स एक बीमारी होती है उसके टीके लगाने के आविष्कार के बारे में अंग्रेजों के नाम लिखा हुआ है कि टीके का आविष्कार अंग्रेजों ने किया अंग्रेजों से 300 साल पहले इस भारत देश में चिकन पॉक्स का टीका बनता था और लगाया जाता था उसके प्रमाण मिल चुके हैं और अब अंग्रेजों ने इसमें बोलना बंद कर दिया इसे अंग्रेजों ने सारी दुनिया में एक झूठ फैलाया कि शल्य चिकित्सा में सबसे ज्यादा शोध हमने किया अब उन अंग्रेजों के मुंह पर हम मार सकते हैं कि तुमने शल्य चिकित्सा में क्या किया दुनिया की शल्य चिकित्सा में जो आधुनिकतम चिकित्सा मानी जाती है प्लास्टिक सर्जरी वो भारत में अंग्रेजों के आने के हजारों साल पहले से चल रही थी और उसके प्रमाण खुद अंग्रेज वैज्ञानिकों ने और अंग्रेज शल्य चिकित्सकों ने लिखे हैं अपनी पुस्तकों में अब हमारी मुश्किल क्या है कि हम सारी दुनिया को अमेरिका और इंग्लैंड मानते हैं और ये दो देश हैं पूरी दुनिया में इसके अलावा एक और भी देश हैं पूरी दुनिया में अब क्योंकि अमेरिका इंग्लैंड कनाडा ऑस्ट्रेलिया जैसे तीन चार देशों में अंग्रेजी है तो हमारी दुनिया भी इन्हीं देशों तक सीमित हो गई है हमारे लिए सात समंदर पार माने इंग्लैंड हमारे लिए सात समंदर पार माने अमेरिका सात समंदर पार तो एक, तो तो एक तो देश हैं ये इंग्लैंड और अमेरिका तो दो हैं। तो चूंकि दो देशों तक हमारी दृष्टि सीमित है इसलिए हमको दिखाई देता है कि जो भी कुछ विदेशी नाम है वो सब अंग्रेज हैं। अंग्रेज नाम तो बहुत कम मिलेंगे दुनिया में अगर आप बहादुरी में देखेंगे जिन्होंने बहादुरी से सेनाओं के नेतृत्व करके दुनिया के देशों को जीता है ऐसे लोगों की सूची बनाएंगे तो अंग्रेजों का नाम उसमें बिल्कुल नीचे फिसड्डी है मैं आपको एक रहस्य की बात बताना चाहता हूं जो थोड़े दिन पहले पता चली कि इंग्लैंड की तरफ से जितने बहादुर सेनापति दूसरे देशों को जीतने के लिए निकले उनमें से एक भी इंग्लिश नहीं था सब स्कॉटिश थे सारे के सारे स्कॉटिश थे और स्कॉटलैंड एक अलग देश है जिनकी अलग भाषा है जिनकी अलग भूषा है जिनका अलग पूरा का पूरा साहित्य है जिनकी मुद्रा अलग है जिनके कानून अलग हैं, जिनका संविधान अलग है स्कॉटलैंड बिल्कुल इंग्लैंड से अलग देश है और स्कॉटलैंड के जो निवासी थे वो चूंकि अंग्रेजों के गुलाम हो गए थे इसलिए अंग्रेज जहां भी मरने के लिए भेजते थे स्कॉटिश लोगों को भेज दिया करते थे ये खुद नहीं जाते थे कभी युद्ध में इसलिए दुनिया में जितने अंग्रेजों के नाम पर बड़े नाम लिए जाते हैं सेनापतियों के वो सब स्कॉटिश हैं और दूसरे नंबर पर आयरिश है इंग्लिश तो बहुत कम है मैं आपको एक रोचक बात बताना चाहता हूं भारत में चौरासी गवर्नर जनरल आए अंग्रेजों की तरफ से राज करने के लिए पहला आया रॉबर्ट क्लाइव आपको मालूम है ये रॉबर्ट क्लाइव स्कॉटिश था ये इंग्लिश नहीं था और आखिरी आया वो भी अंग्रेज नहीं था वो आयरिश था माउंट का नाम हमने सुना भारत का आखिरी गवर्नर जनरल माउंट बेटन और भारत में पहला अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट क्लाइव रॉबर्ट क्लाइव स्कॉटिश था और माउंट बेटन आयरिश था तो स्कॉटिश और आयरिश जैसे चौरासी बड़े अधिकारी यहां आए हम दुर्भाग्य से उन सबको अंग्रेज मान के बैठे हैं वो अंग्रेज नहीं थे आयरिश अलग कौम है इंग्लिश अलग कौम है स्कॉटिश अलग कौम है इंग्लिश अलग कौम है दुनिया के सारे महान सेनापतियों के नाम गिनो गैरी वो अंग्रेज नहीं था नेपोलियन वो अंग्रेज नहीं था बिस्मार्क वो अंग्रेज नहीं था चार्ल्स द गॉल वो अंग्रेज नहीं था रॉबर्ट क्लाइव वो अंग्रेज नहीं था दुनिया भर में जिन लोगों ने ख्याति पाई अपने सेनापति होने के नाम पर सेना का नेतृत्व करने के नाम पर एक भी उनमें से अंग्रेज नहीं है अपवाद के लिए एक दो को छोड़ दिया जाए तो आप बोलिए अंग्रेजों को कैसे हम कह सकते हैं ये दुनिया में अच्छे लोगों में गिने जाते हैं और भारत में एक बहुत बड़ी गलतफहमी हुई इस अंग्रेजी भाषा में वो गलतफहमी पता ही क्या हुई है हमारी भाषा जो अंग्रेजी हो गई राष्ट्रभाषा जैसी अंग्रेजी हो गई हर जगह अंग्रेजी है तो हमारी सेना में भी अंग्रेजी है अब सेना में अंग्रेजी होने का सबसे बड़ा नुकसान हमारे देश को ये हो रहा है कि भारत में जो वीर जातियां हैं जो बहुत बहादुरी से युद्ध लड़ सकती हैं वो अंग्रेजी जानती नहीं है और जो लल्लू चप्पू किस्म के लोग हैं जो वीरता में बिल्कुल शून्य है सिर्फ अंग्रेजी जानते हैं वो बड़े बड़े अधिकारी बन के बैठे हैं इसलिए हम युद्ध हार गए चीन का उन्नीस में ये अंग्रेजी भाषा की सबसे बड़ी कम नसीबी अब मैं अंत में आपसे कुछ बात कहना चाहता हूं बहुत गहरी भारत के लोगों ने और सारी दुनिया के लोगों ने जो अंग्रेजी के समर्थक हैं ना और अंग्रेजी के विरोधी पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा झूठ अभी प्रचारित करना शुरू किया है और वो झूठ प्रचारित क्या करना शुरू किया है जैसे ही हम अंग्रेजी भाषा का विरोध करते हैं तो भारत में कुछ लोग कह देते हैं ये अंग्रेजी भाषा का विरोध माने ईसाइयों का विरोध कर रहे हैं और ईसाइयों के समाज से अंग्रेजी को जोड़ना शुरू कर देते हैं हमारे देश में ये संयोग की बात है कि ज्यादातर अंग्रेजी स्कूल ईसाई संस्थाओं के हाथ में है ज्यादातर कॉन्वेंट और पब्लिक स्कूल ईसाई संस्थाओं के हाथ में है तो जब हम अंग्रेजी का विरोध करते हैं तो ये ईसाई संस्थाएं समझती हैं ये हमारा विरोध कर रहे हैं मैं सभी ईसाई संस्थाओं को विनम्रता पूर्वक एक बात कहना चाहता हूं और सारे देश का ध्यान इस बात की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि परम पूजनीय ईसा मसीह की भाषा अंग्रेजी नहीं थी ईसा मसीह ने पूरी दुनिया में घूम घूम कर जो संदेश दिए हैं जो व्याख्यान किए हैं और जो कुछ उन्होंने लिखा है जो कुछ बोला है वो अंग्रेजी में नहीं है वो एक दूसरी भाषा में है उस भाषा का नाम है अर्मैक अर्मेक नाम की एक भाषा चला करती थी ये इलाके में जहां इस समय इजराइल है जहां इस समय फिलिस्तीन है इजराइल है फिलिस्तीन है इस क्षेत्र में एक भाषा चला करती थी आज से कुछ वर्ष पहले तक लगभग दो वर्ष पहले तक उस भाषा का नाम है अरमेक और उसकी अपनी लिपि थी और अर्मेक लिपि को अगर आप समझना चाहें तो वो बिल्कुल वैसी ही थी जैसे बांग्ला लिपि है हम बांग्ला लिखते हैं ना बांग्ला आसामी लिखते हैं बिल्कुल इसी लिपि में अर्मेक लिखी जाती थी और अर्मेक के बहुत सारे शब्द हिंदी में मिलते हैं हो सकता है हिंदी में से बहुत सारे शब्द अर्मेक में गए हों क्योंकि हिन्दी का इतिहास तो अर्मेक से बहुत पुराना है तो अर्मेक भाषा में बोलते थे ईसा मसीह और अर्मेक भाषा में लिखे गए उनके सारे व्याख्यान और आपको ये भी जानकारी देना चाहता हूं कि दुनिया की सबसे पहली बाइबल लिखी गई वो भी अरमेक में लिखी गई अंग्रेजी में बाद में उसका भाषांतर हुआ तो दुनिया भर के ईसा मसीह को मानने वाले जो भी उनके फॉलोअर्स हैं उनको मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अंग्रेजी ईसा मसीह की भाषा नहीं थी अंग्रेजी बाइबल की भाषा कभी नहीं रही ईसा मसीह के सारे व्याख्यान अरमैक में हुए सब कुछ उन्होंने साहित्य अरमैक में लिखा है इसलिए वो अपने आप को इस बात से जोड़कर ना देखें कि अंग्रेजी भाषा का विरोध ईसाइयों का विरोध है यह बिल्कुल नहीं है मैं तो दूसरी बात कहना चाहता हूं कि जब अंग्रेजी विकसित हुई तो उसने अरबेक भाषा को खत्म कर दिया नेस्तनाबूद कर दिया अंग्रेजी भाषा ने दुनिया की सैकड़ों सैकड़ों छोटी भाषाओं को खत्म किया है उसमें से अरबेक भाषा को खत्म किया गया जिसमें मूल रूप से बाइबल लिखी गई सबसे पहले और एक गहरी बात कहना चाहता हूं दुनिया के सारे बड़े ग्रंथ जिन्होंने व्यवस्थाएं बदली हैं जिन्होंने व्यवस्थाओं को नया बनाया है जिन्होंने सारी दुनिया का इतिहास नया लिखा है ऐसे सभी ग्रंथ अंग्रेजी भाषा में नहीं लिखे गए हैं जैसे उदाहरण के लिए कुरान जो है ना वो अंग्रेजी में नहीं है बाइबल जो है वो अंग्रेजी में नहीं है दुनिया में यहूदी धर्म है उसकी एक पवित्र पुस्तक है जिसको जिंदावस्था कहते हैं वो हेब्रू में लिखी हुई है वो अंग्रेजी में नहीं है क्योंकि यहूदियों की मातृभाषा हेब्रू है अंग्रेजी नहीं है और इसराइल जो देश बना है वो हेब्रू भाषा को अपनाकर नया देश बना है। तो कुरान अंग्रेजी में नहीं जेंदावस्था अंग्रेजी में नहीं बाइबल अंग्रेजी में नहीं और हम भारत के वेदों की बात करें तो कोई वेद अंग्रेजी में नहीं ऋग्वेद है अथर्वेद है यजुर्वेद है सामवेद है सब संस्कृत में है उपनिषद सारे संस्कृत में है माने जिन शास्त्रों ने जिन ग्रंथों ने दुनिया को बदला है दुनिया की व्यवस्थाओं को बदला है क्रांतियां की हैं जिन शास्त्रों ने और ग्रंथों ने एक भी ग्रंथ पूरी दुनिया में अंग्रेजी का नहीं लिखा हुआ है आप सोचो कितनी गरीब भाषा है ये अंग्रेजी हमारे देश के बारे में और दुनिया के देशों के बारे में एक और सच्चाई मुझे कहनी है वो ये कि भारत को छोड़कर दुनिया में ऐसा एक भी देश नहीं है जहां विदेशी भाषा का अखबार छपता हो परम पूजनीय स्वामी जी एक बार अक्सर हमको कहते रहते हैं हर बार कि भारत छोड़कर दुनिया का ऐसा कोई देश नहीं है जो अपनी मातृभाषा में अपने बच्चों को नहीं पढ़ाता हो माने भारत अकेला देश है जो विदेशी भाषा में अपने बच्चों को पढ़ाता है अब इसमें एक चीज और जोड़ दीजिए भारत दुनिया का अकेला देश है जहां विदेशी भाषाओं के अखबार छपते हैं और बिकते हैं भारत को छोड़कर दुनिया के किसी देश में विदेशी भाषाओं के अखबार बिकते नहीं है छपते तो हैं लेकिन मिलते नहीं है आसानी से फ्रांस में जाएंगे फ्रेंच के ही अखबार मिलेंगे अंग्रेजी का अखबार ढूंढते हुए आप परेशान हो जाएंगे स्विट्जरलैंड में जाएंगे सब अखबार स्विस में मिलेंगे अंग्रेजी का अखबार ढूंढते परेशान हो जाएंगे जर्मनी में जाएंगे चीन में जाएंगे जापान में जाएंगे सब जगह अखबार मिलेंगे उनकी मातृभाषा के बिकेंगे छपेंगे मिलेंगे भारत एक अकेला देश है जहां कहीं भी चले जाइए अंग्रेजी के अखबार तो जरूर मिल जाएंगे दिल्ली में मिल जाएंगे यहां हरिद्वार में मिल जाएंगे आगरा है बरेली है छोटे छोटे शहरों में मिल जाएंगे बहुत शर्मनाक है ये स्थिति कि हमारे यहां विदेशी भाषा के अखबार हर जगह मिल जाएं और दुनिया के किसी भी देश में जाएं तो विदेशी भाषा का कोई अखबार ना मिले और पता चला कि हमारे देश में तो नीतियां भी ये अंग्रेजी अखबार के मालिकानी बनवाते हैं और बड़े अखबारों में विज्ञापन भी अंग्रेजी अखबारों को ही मिलते हैं और चूंकि विज्ञापन ज्यादा अंग्रेजी अखबारों को मिलते हैं इसलिए नीतियां बनवाने में उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है और भारत के जो नीति निर्धारक हैं अधिकारी और नेता ये ज्यादातर अंग्रेजी अखबार पढ़ते हैं और वो उसी से प्रभावित होकर नीतियां बनाते हैं इसलिए आम आदमी के जीवन से जुड़ी हुई कोई समस्या, कोई समस्या का समाधान भारत की नीतियों में नहीं मिलता व्यवस्थाओं में नहीं मिलता मैं एक दो छोटी सी कुछ गहरी और दिल की बात आपसे कहना चाहता हूं वो ये भारत के बारे में एक बहुत गहरी बात जो मुझे बहुत चुपती है वो ये कि आजादी जब नहीं मिली थी तब इस देश में गुलामी थी और पांच छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे आजादी मिल गई आजादी आ गई और पांच राज्यों के अब 33 राज्य बन गए लेकिन आपको सुनकर बहुत दुख होगा कि जब भारत आजाद नहीं था तो पांच राज्यों की मूल भाषा स्थानीय भाषा हुआ करती थी मातृभाषा हुआ करती थी अंग्रेजी किसी राज्य में नहीं चलती थी लेकिन भारत जब आजाद हो गया तो भारत में मूल भाषा मातृभाषाएं पूरी तरह से खत्म कर दी गई और हर जगह अंग्रेजी अंग्रेजी अंग्रेजी हावी हो गई भारत में अंग्रेजों के जमाने में जो कलेक्टर हुआ करता था उसको एक निर्देश होता था कि वो स्थानीय भाषा को जब तक सीखेगा नहीं उसको किसी भी पद पर रखा नहीं जाएगा अब आजादी के बाद जो कलेक्टर होता है इस देश में उसको ये निर्देश होता है कि स्थानीय भाषा जानो या न जानो अंग्रेजी आनी चाहिए तभी तुमको नियुक्ति मिलेगी नहीं तो नियुक्ति नहीं मिलेगी माने ये दो बातों को अगर हम समझें गहराई से तो ये कि हम गुलामी के दिनों में भाषा के स्तर पर ज्यादा आजाद थे बनिस्बत आजादी के दिनों में भाषा के स्तर पर ज्यादा गुलाम हैं हम जब हमारे राजकाट की पूरी भाषा अंग्रेजी हो गई है राजकाट के व्यवहार की पूरी भाषा अंग्रेजी हो गई है मुझे बहुत दुख होता है दर्द होता है आपको भी शायद होता होगा आजाद भारत के स्वतंत्र भारत के राष्ट्रपति अंग्रेजी में संदेश देते हैं आजाद भारत के प्रधानमंत्री अंग्रेजी में बात करते हैं आजाद भारत के प्रधानमंत्री संसद में अंग्रेजी बोलते हैं संसद के बाहर अंग्रेजी बोलते हैं राष्ट्रपति संसद में अंग्रेजी बोलते हैं संसद के बाहर अंग्रेजी बोलते हैं भारत के सांसद अंग्रेजी में बात करते हैं संसद में संसद के बाहर अंग्रेजी में बात करते हैं विधायिकाओं के विधायक अंग्रेजी में बात करते हैं विधायिकाओं के अंदर बात करते हैं विधायिकाओं के बाहर बात करते हैं हमारे देश की अदालतों में न्याय जिसको चाहिए वादी हो या प्रतिवादी वो अंग्रेजी में बिचारा पूरी बहस को टुकुर टुकुर देखता रहता है जैसे बकरे को हलाल करते समय बकरा अपनी आंखों से देखता रहता है टुकुर टुकुर ऐसे न्याय की अदालत में खड़ा हुआ हमारे देश का कोई न्याय पाने वाला व्यक्ति पूरी बहस को अंग्रेजी में देखता रहता है न उसके समझ में आती है न उसके पल्ले पड़ती है उसका वकील अंग्रेजी में बोल रहा है सामने वाला वकील अंग्रेजी में जवाब दे रहा है न्यायाधीश अंग्रेजी में सवाल कर रहा है अंग्रेजी में जवाब दे रहा है अंग्रेजी में पूरा का पूरा वो न्याय का फैसला लिख रहा है वो फैसले की छपाई अंग्रेजी में हो रही है और वो न्याय पाने वाले के हाथ में दे दी जाती है भाई तुम इसको पढ़ लो और समझ लो क्या पढ़ेगा क्या समझेगा क्योंकि एक करोड़ से भी कम लोग अंग्रेजी जानते हैं समझते हैं बहुत दुख होता है जब हम बाजारों में जाते हैं दुकानों पर नाम पट्टिकाएं अंग्रेजी में लिखी गई हैं दुकानों पर मिलने वाली वस्तुओं के नाम अंग्रेजी में लिखे गए हैं हम इस देश में गलियों में द्वारों पर घूमते रहते हैं द्वारों के बाहर नाम पट्टिकाएं अंग्रेजी में हैं, द्वारों की गलियों के नाम अंग्रेजी में हैं। सड़कों के नाम अंग्रेजी में हैं, सरकार ने आज तक वो नाम नहीं बदले हैं कहीं करजन रोड है कहीं लॉरेंस रोड है कहीं मैकडोवल रोड है तो कहीं पैथिक लॉरेंस रोड है तो कहीं लिल्लितो रोड है तो कहीं डलहौजी रोड है तो कहीं डलहौजी नगर है तो कहीं वास्कोडिगामा नगर है कहीं कहीं इस देश में शर्मनाक स्थिति है कि करजन जिसने भारत का बंटवारा किया हिंदू मुसलमान के आधार पर उसके नाम से भवन है उसके नाम से रियासतें हैं उसके नाम से गलियां हैं उसके नाम से सड़कें हैं तो हर जगह अंग्रेजी अंग्रेजी अंग्रेजी छाई हुई है इससे भी ज्यादा दुख होता है तकलीफ होती है कि भारत के किसान जो खेती करते हैं उनको बीज दिए जाते हैं तो बीज बेचने वाली कंपनियां जो पैकेट बनाती हैं वो पैकेट सब अंग्रेजी में लिखे जाते हैं दवा छड़कनी है अगर किसी किसान को कीटनाशक तो दवा के ऊपर जो संदेश लिखे जाते हैं वो अंग्रेजी में लिखे जाते हैं खाद की जो बोरियां होती हैं उस पर अंग्रेजी भाषा छपी होती है लिखी रहती है कोई किसान अंग्रेजी जानता नहीं है कोई किसान अंग्रेजी समझता नहीं है लेकिन उसको बेची जाने वाली कीटनाशक दवाएं उसको बेचे जाने वाले, वाले बीज उसको बेचे जाने वाला खाद सब कुछ अंग्रेजी अंग्रेजी अंग्रेजी में होता है उसका दुष्परिणाम क्या होता है किसान को मालूम नहीं है कि अंग्रेजी में किसी दवा के लिए लिखा गया है कि इस दवा को थोड़ी ही मात्रा में लेना है किसान कई बार ज्यादा मात्रा में लेता है वो खुद मरता है दूसरों को भी मारने का कारण बन जाता है साधारण लोग हमारे देश में सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटते रहते हैं अंग्रेजी भाषा में उनसे बातें की जाती हैं उनको खतों किताबत अंग्रेजी भाषा में की जाती है तो ऐसी स्थिति जब पूरे देश में हो तो हमें इस भाषा के स्तर की गुलामी को तो अब उखाड़ के ही फेंकना पड़ेगा मेरे मन में तो एक ही बात है कि जैसे अंग्रेजों को उखाड़ कर फेंका वैसे अब अंग्रेजी को उखाड़ कर फेंकना है यही एक काम बाकी है जो हमारे शहीदों के क्रांतिवीरों के सपनों से जुड़ा हुआ है और यह भारत स्वाभिमान का अभियान चाहता है कि सारे देश में से अंग्रेजी हटे तो आप बोलेंगे अंग्रेजी कहां कहां से हटे मैं निवेदन करना चाहता हूं अंग्रेजी हमारी अदालतों से हटे अंग्रेजी हमारी शिक्षा व्यवस्था में से हटे अंग्रेजी हमारी शासन व्यवस्था में से हटे अंग्रेजी हमारे कारखानों से हटे अंग्रेजी हमारी फौज में से हटे अंग्रेजी हमारी प्लाटून में से हटे अंग्रेजी हमारे वैज्ञानिक संस्थानों से हटे अंग्रेजी हमारे कृषि संस्थानों में से हटे अंग्रेजी हमारे रोजमर्रा के जीवन में काम आने वाली सरकारी संस्थाओं में से हटे इन सभी जगह से अंग्रेजी हटाई जाए तो आप बोलेंगे कहां भेजा जाए इसको सात समंदर पार इसके देश में छोड़कर आया जाए हमारी जगह से यह अंग्रेजी हटे या तो यह सात समंदर पार भेजी जाए अंग्रेजी या इस अंग्रेजी को पुस्तकालयों में बंद कर दिया जाए या इस अंग्रेजी को विदेशी भाषा के शिक्षण संस्थानों में दे दिया जाए विदेशी भाषा के शिक्षण संस्थान खोल दिए जाएं, उनमें अंग्रेजी सीखने और सिखाने का काम चलता रहे बाकी भारत के हर स्थान से अंग्रेजी हट जाए तो आप कहेंगे जी कुछ लोगों को अंग्रेजी सीखनी है जिनको अंग्रेजी सीखनी है वो विदेशी भाषा के शिक्षण संस्थानों में दाखिला ले लेंगे ले ले। अंग्रेजी सीख लेंगे आपने देखा है दिल्ली में बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हैं बोर्ड लगे हैं साठ दिन में अंग्रेजी बोलना सीखिए कोई कहता तीस दिन में अंग्रेजी बोलना सीखिए अभी यहां हरिद्वार में तो ऋषिकुल चौक पर होर्डिंग लगा है पंद्रह दिन में अंग्रेजी बोलना सीखिए जब हमारे यहां इतने महान महान लोग हैं जो पंद्रह दिन में अंग्रेजी बोलना सिखा सकते हैं तो पंद्रह साल क्यों बर्बाद करना अंग्रेजी सीखने में हम तो पंद्रह दिन में सीख लेंगे ऋषिकुल चौराहे पर बोर्ड लगा हुआ है वहां जाके भर्ती हो जाएंगे पंद्रह दिन में कुछ टूटी फूटी अंग्रेजी सीख जाएंगे और इतनी तो सीख जाएंगे कि अंग्रेजों से बात कर सके उनको समझा सकें उनकी समझ सकें हमको अंग्रेजी भाषा पंद्रह पंद्रह साल पढ़ने की क्या जरूरत है कक्षा से अंग्रेजी दूसरी से अंग्रेजी तीसरी से अंग्रेजी और अंतिम कक्षा तक अंग्रेजी यह तो बहुत बड़ा अत्याचार है और इस अत्याचार में नुकसान पता है क्या होता है हम भाषा को सीखते सीखते सारा समय बर्बाद कर देते हैं विषय हम सीख नहीं पाते हमको गणित सीखना है हमको दर्शन शास्त्र सीखना, सीखना हम शास्त्र सीखना है इतिहास सीखना है भूगोल सीखना है हमको भौतिकी सीखनी है रसायन शास्त्र सीखना है अन्य अन्य शास्त्र सीखने हैं लेकिन ये चूंकि सब अंग्रेजी से जुड़े हुए हैं तो अंग्रेजी सीखने में ही आठ दस साल निकल जाते हैं फिर इन शास्त्रों को सीखने का जब समय आता है तो अंग्रेजी के बोझे से इतने लद जाते हैं कि ये शास्त्र छूट जाते हैं अंग्रेजी आगे आ, आ जाती है और जो लोग शास्त्र सीख जाते हैं उनको चूंकि अंग्रेजी नहीं आती है इसलिए माना जाता है कि यह जिंदगी के हर क्षेत्र में बेकार है और इसके चक्कर में हमारे देश का एक बड़ा नुकसान हो रहा है 18 करोड़ विद्यार्थी प्राथमिक कक्षा में भर्ती होते हैं और अंतिम कक्षा तक निकलते निकलते वो एक करोड़ रह जाते हैं भारत सरकार कहती है सत्रह करोड़ विद्यार्थी केवल और केवल इस कारण से फेल हो जाते हैं कि वो अंग्रेजी नहीं जान पाते नहीं सीख पाते आप सोचो सत्रह करोड़ विद्यार्थियों के ऊपर कितना बड़ा अन्याय और कितना बड़ा अत्याचार हो रहा है यह अन्याय और अत्याचार अब ज्यादा दिन हमें नहीं सहना है इस अन्याय और अत्याचार के खिलाफ पूरी ताकत और बुलंदी से लड़ना है भारत स्वाभिमान अभियान इसी काम के लिए समर्पित है और आप सभी भारत स्वाभिमान अभियान के कार्यकर्ता इसी के लिए समर्पित है मैं आपसे निवेदन यह करना चाहता हूं कि आप अपने जीवन से शुरुआत करिए और इस विदेशी भाषा की गुलामी का जो जुआ आपने अपने कंधे पे ओढ़ रखा है लाद रखा है इसको एक क्षण में उठाकर फेंक दीजिए एक झटके से इस गुलामी को हटाइए अपने जीवन से इसको निकालिए आप बोलेंगे हम हमारे जीवन से क्या करें कैसी शुरुआत करें अंग्रेजी को हटाने की अंग्रेजी को हटाने की सबसे पहली शुरुआत करिए कि आप अपने घर में बच्चों के नाम बेटे और बेटियों के नाम अंग्रेजी में रखना तत्काल बंद करिए हमने ऐसी मूर्खता अपने घरों में अपनाई हुई है बेटे का नाम टिंकू बेटी का नाम डिम्पल ट्विंकल बेबी डबली डॉली डेजी बबलू डब्लू, बबलू डब्लू, पता नहीं क्या क्या नाम है नामों का अर्थ नहीं मालूम रखे हुए हैं मुझे कभी कभी इतनी हंसी आती है पिताजी का नाम रामप्रसाद, प्रसाद का नाम गायत्री देवी बेटे का नाम टिंकू अभी रामप्रसाद और गायत्री देवी का टिंकू कहाँ से आया जरा बताइए और जिन महानुभावों ने अपने बेटों के नाम टिंकू रखे हुए हैं उनको हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं आज और अभी ये नाम बदल रहे क्योंकि टिंकू का अंग्रेजी में अर्थ होता है आवारा लड़का आपका सीधा साधा अच्छा खासा बेटा आप उसको टिंकू बोल बोल के आवारा बनाना चाहते नाम बदलिए उसका अपने पास बहुत सुंदर सुंदर संस्कृत में नाम है हिंदी में नाम है मराठी में तमिल में तेलुगु में कन्नड़ में सब भाषाओं में अच्छे नाम है तो बच्चों के नाम तत्काल बदल दीजिए और उनको ये टिंकू पिंकू डिंपल, ट्विंकल बब्ली डब्लू डब्ल्यू इन नामों से बुलाना तुरंत बंद कर दीजिए यहां से शुरू करिए फिर दूसरा निवेदन आपसे है वो ये कि अंग्रेजी भाषा को अपने हस्ताक्षर से हटाइए हम अक्सर पत्र लिखते हैं हिंदी में लिखेंगे गुजराती में लिखेंगे तमिल तेलुगू में हस्ताक्षर अंग्रेजी में कर देंगे तुरंत बंद करिए सभी भारत स्वाभिमान के कार्यकर्ता अपने हस्ताक्षर मातृभाषा में करें या राष्ट्रभाषा में करें अंग्रेजी के हस्ताक्षर तत्काल बंद करें और आपके तो बैंक के खातों में जो हस्ताक्षर आपने दे रखे हैं ना नमूने के रूप में वो तुरंत जाके बदलवा दें अगर वो अंग्रेजी में है तो आप बोलेंगे बैंक बदलेगा बिल्कुल बदलेगा बैंक को एक निवेदन पत्र दीजिए आपके हस्ताक्षर का नमूना एक दिन में बैंक बदलने को तैयार है क्योंकि बैंकों में अब यह नीति है कि हिंदी में लिखे हुए पत्र हिंदी में हस्ताक्षर किए हुए चेक या ड्राफ्ट बैंक में स्वीकार होते हैं तो आपके बैंक खातों से हस्ताक्षर का नमूना बदलें वो हिंदी में करें मातृभाषा राष्ट्रभाषा में करें तीसरा काम आपके घरों के बाहर अगर आपने अंग्रेजी नाम रखे हुए हैं के एन शर्मा यह शर्मा तो समझ में आता के एन क्या है ए एन शर्मा डी एन शर्मा ए बी पाठक ए बी शुक्ला ये ए बी क्या है डी एन क्या है ए एन क्या है पीछे वाला तो समझ में आ रहा है ये आगे वाला क्या है पूरा नाम लिखिए ना दया शंकर शर्मा कृपा शंकर शर्मा राम अवध शर्मा राधेश्याम शर्मा उसको आर एस शर्मा क्यों कर रहे हैं अंग्रेजियत में क्यों जा रहे हैं तो अपने नामों को नाम पट्टिकाओं से बदलिए और घरों के नाम अगर आपने कुछ इस तरह से अंग्रेजियत वाले रखे हैं तो वो घरों के नाम हिंदी में करिए मातृभाषा राष्ट्रभाषा में करिए और एक कदम आगे बढ़िए घर के बच्चों को अंग्रेजी में कोई कविता मत सिखाइए कोई कविता मत सुनाइए हमारे घरों के बच्चों को हमने ऐसी मूर्खतापूर्ण कविताएं सिखा रखी हैं रेन रेन गो अवे कम अगेन अनदर डे लिटिल वेवी वॉन्ट्स टू प्ले इसका अर्थ समझो रेन रेन गो अवे माने बारिश बारिश तुम चली जाओ कभी भी मत आओ क्योंकि मुझे खेलना है अब हर बच्चा यही बोल रहा है बारिश बारिश तुम चली जाओ कभी भी मत आओ मुझे खेलना है करोड़ों बच्चे बोल रहे हैं भगवान ने प्रार्थना सुन ली तो बारिश को वापस बुला लिया तो, तो बारिश तो होगी नहीं तो अन्न तो पकेगा नहीं तो धरती तो प्यासी रहेगी तो हम भूखे रहेंगे पूरे देश में अकाल पड़ेगा इसलिए बच्चों को ये कविता मत सिखाइए रेन रेन गो अवे उनको दूसरी कविता सिखाइए एक बहुत सुंदर कविता है मराठी में है येरे येरे पाऊसा तुला दे तो पैसा पैसा झाला खोटा पाऊसाला मोठा, माने बारिश बारिश तुम जल्दी आओ जोर जोर से आओ नहीं आओगी तो मैं पैसा देने को तैयार हूँ तुमको एक बार आ जाओ क्योंकि भारत बारिश पे ही चलता है क्योंकि यहाँ अन्न बारिश पर ही पकता है तो देखो कितना अंतर है मराठी की भाषा में लिखी गई कविता देश की जमीन से जुड़ी हुई है देश की जरूरत को बखान कर रही है बारिश बारिश तुम जल्दी आओ क्योंकि भारत में 60 प्रतिशत जमीन पर अन्न पकता है वो बारिश से ही पकता है 40 प्रतिशत जमीन पर सिंचाई की दूसरी व्यवस्था है तो यहां तो बारिश को बुलाने वाली कविता बच्चों को सिखानी पड़ेगी ये बारिश को भगाने वाली अंग्रेजी कविता मत सिखाइए फालतू अंग्रेजी चीजें मत सिखाइए बच्चों को ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर वॉट यू आर जोनी जॉनी यस पापा ईटिंग शुगर नो पापा ओपन द माउंथ फिर हा हा हा ये क्या मूर्खता की अंग्रेजी की कविताएं आप सिखा रहे हिंदी की सुंदर सुंदर कविताएं मराठी की संस्कृत की तमिल की तेलुगु की मलयालम की ये सब सिखाइए ना बच्चों को तो घर में बच्चों को इस तरह से बड़ा करिए मातृभाषा की कविताएं मातृभाषा की कहानियां और आप ध्यान रखना जब बच्चे को मातृभाषा की कविता आप सिखाएंगे मातृभाषा की कहानी पढ़ाएंगे सुनाएंगे वो दो तीन घंटे में याद कर लेगा अगर अंग्रेजी में वही सिखाएंगे दो तीन महीने भी याद नहीं कर पाएगा और जबरदस्ती उसको रटेगा और बार बार भूल जाएगा फिर आप डंडा मार मार के उसको गधा बना देंगे गधा भी बहुत अच्छा होता है हमारे अंग्रेजी विद्यार्थी तो उससे भी गए भी थे परम पूजनीय स्वामी जी ने एक दिन हमको चाणक्य जी को पढ़ाया तो उसमें बताया कि गधे से भी सीखो तो गधा भी कितना ऊंचा है यहां तो अंग्रेजी वाले उसके भी नीचे है उससे क्या सीख सकते हैं हम अंग्रेजी वाले से गधे से भी कुछ सीख सकते हैं कुत्ते से भी सीख सकते हैं घोड़े से भी सीख सकते हैं लेकिन अंग्रेजी वाले से तो वही सीख सकते हैं रेन रेन गो अवे कम अगेन इन अदर डे तो ये अंग्रेजी घर में से निकालो जीवन में से निकालो अंग्रेजी में कभी बातचीत मत करो कोशिश करो कि अंग्रेजी के शब्द कम से कम आए और अंग्रेजी बोलते समय कुछ गलती हो जाए तो शर्मिंदा मत हो कभी मुझे बहुत बार ऐसा लगता है कि हम लोग अंग्रेजी बोलने की कोशिश करते हैं और उसमें कुछ गलती हो जाती है और होना वो स्वाभाविक है क्योंकि हमारी मातृभाषा नहीं है वो विदेशी भाषा है उसमें गलती हो जाए तो कौन सी ऐसी खास बात है इसलिए अंग्रेजी में कभी गलती हो जाए तो शर्मिंदा मत करना अपने आप पर मुझे तो लगता है कि अंग्रेजी में गलती हो जाए तो गर्व करना क्योंकि वो मातृभाषा नहीं है हमारी इसलिए गलती हुई तो क्या दिक्कत है उसमें कभी भी गर्व करना उस पर मातृभाषा बोलने में गलती हो जाए राष्ट्रभाषा बोलने में गलती हो जाए तो शर्म आनी चाहिए अपने आप पर विदेशी भाषा बोलने में गलती हो जाए बिल्कुल शर्म नहीं करना उन्नीस में सरकार ने जो कानून बनाया और जो कानून इतना खतरनाक है कि भारत का एक राज्य भी अगर मना कर दे तो हिन्दी लागू नहीं हो सकती और अंग्रेजी हट नहीं सकती इस कानून को जल्दी से जल्दी बदलवाना है और जरूरत पड़े तो संविधान के अनुच्छेद तीन में संशोधन कराना है और इसके लिए भारत स्वाभिमान की ताकत को बढ़ाना है जिस दिन हमारी ताकत भारत की राजनीतिक पार्टियों की ताकत से बड़ी हो जाएगी भारत की सब राजनीतिक पार्टियों के पास कुल मिलाकर 4 करोड़ सदस्य हैं जिस दिन भारत स्वाभिमान में कुल मिलाकर पांच करोड़ सदस्य हो जाएंगे उस दिन ये कानून भी बदल जाएगा और संविधान में संशोधन भी हो जाएगा तो हमारा लक्ष्य बहुत स्पष्ट है कि भारत स्वाभिमान की तरफ से संविधान में जरूरत पड़े तो संशोधन कानून को तो पूरी तरह से बदल देना है जो उन्नीस में बना है और नीतियों को बदल देना है नियमों को बदल देना है भारत के अस्पतालों से अंग्रेजी हटानी है भारत के विश्वविद्यालयों से अंग्रेजी हटानी है भारत के कृषि संस्थानों से हटानी है भारत के वैज्ञानिक संस्थानों से अंग्रेजी हटानी है राजकाज के स्तर पर अंग्रेजी हटानी है जहां जहां अंग्रेजी भाषा के रूप में उपयोग हो रही है उस सब जगह से अंग्रेजी को हटाना है और इसके लिए हमारे hmm! पूरे भारत की 22 भाषाओं को बोलने वाले जीने वाले और उसमें आचरण करने वाले लोगों की ताकत को खड़ा करना है क्योंकि ये 22 भाषाओं के बोलने वाले नागरिकों की ताकत है जो अंग्रेजी को हटाएगी ये 22 भाषाओं के बोलने वाले नागरिकों की हिम्मत है जो अंग्रेजी को भारत से भगाएगी और ये बाईस भाषाओं को बोलने वाले नागरिकों की हिम्मत है जिसके कारण से इस देश से अंग्रेजी को हम सात समंदर पार वापस भेजेंगे तो ये बोलकर मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं, आवाहन करता हूं, व्यक्तिगत जीवन से तुरंत अंग्रेजी को हटाइए विदेशी भाषा की गुलामी को हटाइए इस विदेशी भाषा की गुलामी ने बहुत लंबा समय हमारा ले लिया है जिसके कारण हम पिछड़ गए हैं अब ज्यादा हम पिछड़ना नहीं चाहते तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं एक सौ अठारह करोड़ भारत की भाषा उनकी मातृभाषा उसको स्थापित करना है उनको सम्मान दिलाना है जीवन में उनको अपनाना है हर स्तर पर उनको स्थापित कराना है इसी के लिए सारा संघर्ष है और इसी के लिए सारा प्रयास है ईश्वर हमको सद्बुद्धि दे ईश्वर हमको साहस दे ईश्वर हमको पूरी हिम्मत दे और हम सबकी एकता बनी रहे और आगे ये बढ़ती रहे और हम इस उद्देश्य में सफल हो पाए भारत स्वाभिमान का अभियान सारे देश में और दुनिया में ऐसा आदर्श स्थापित करें कि जिन शहीदों के सपनों को उन्नीस में पूरा नहीं किया गया उन शहीदों के सपनों को 2014 में हम जरूर पूरा करके दिखाएं इस भावना के साथ आपका आभार बहुत धन्यवाद